बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोदय गोपीजन्मो स्मुक्त बिंदवनमु वांचा वे पावने वे वाचा की कृपा सिन्देव पतिता पावुने वैष्णवभ्यो नमो नमक पंगुतगिरी ये पंदे परमाधवृंद वैपिया स्निपदे देवी सत्तव नारायण नमस्कृत नर चोरत्म देवी सरस्वती व्या ततोज मुदीर संकर्तने कृष्णकथोपदेश गौरीपत्रश प्रकाशने सदाक्तगुरुभक्तिक्त भक्ति सदा भोक्तिमदा जगोन धैर्य सदाभवीष्टोहम तीथास्प विरुंच्यीता हम पुनत्पा लवदूत वंदे महापुरशते चरण <coughs> त्यक्ता दुस्तज सुसी तराज्जलक्षी धरमीष्टर्जभचसा जर मी गपिता वधा वंदे महापुरशते चरुण यदपल्लवनकमी छटाई विस्फुरी किमें बोधुष सुदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूति साराधिका कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नि्तानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंदचैतन्य प्रभु नि्तानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजान लंबित हुजो कन का कमला संकर्तन कवितरो कमलाशताक्ष विषाबरोज बरो जुगधर्म पालो वंदे जगत् करुणावर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे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 भावानुरूपे न सदा जटा नंगातरंगरमणीय जटाकलाप गौरीर विभूषी तवाम तो भाग नारायण प्रियमदापहारम वरांसिपुरपति भज भीश्यनाथ बागी गीषाजस्वनी लक्ष्मी से चक्षसि यस्ती हृदय संब िंगम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे बंदे पादरे जासाम हरि वंदे नंदव्रजस्तीन पाद्नस या जासाम हरि कथा हरिकथोद्गीत निष्य सिसलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पापा जी ने बताए गुरु वैष्णव छोड़ के हमारा कोई रखाकर्ता नहीं है दुनिया में एकमात्र गुरु वैष्णव छोड़ के हमारा रखा करता जगत में कोई नहीं है एक वैष्णव ठाकुर गुरु वैष्णव हमको रक्षा कर सकता है ये बड़ा हमारा अंदर में विश्वास है क्योंकि इस शास्त्रों का प्रमाण यही है रखा करने का मतलब जगतवासी सोचता है कि हमारा ये दुर्गम दूषित जो शरीर है इसको रखा करना जब ही रखा करो हमको ये बुद्धि आता है तब ये बुद्धि आता है कि हमारा ये दुर्गंध दूषित जो शरीर है इसको रखा करने का और हमारा ये शरीर का साथ संबंधित जितना वस्तु है वो वस्तु को रखा करे पैसा आदि जो कुछ भी है ये सब रखा करने का बुद्धि आ जाता है वास्तविक पक्षे जो लोग श्रीमद भागवत जी महापुराण को सुने हैं सही ढंग से अंतर से ओलोग का अंदर में ऐसा बुद्धि नहीं आए जैसे गोजेंद्र जी महाराज गोजेंद्र जी महाराज ठाकुर जी को बताए ठाकुर जी आप सोचते हो कि मैं अपना ये हाथी शरीर को बचाने के लिए आपको बोल रहा हूं कदापि नहीं मेरा ये हाथी शरीर तो तमगुनी शरीर है क्या होगा इसको इसको देख के क्या करे ठाकुर जी हमारा जो पतन है हमारा जो पतन हो गया इसको ये हमारा आत्मा इसको रखा करो इसी के लिए आपका चरण में हम प्रार्थना किया हमारा ये हाथी शरीर की प्रार्थना नहीं किया ऐसा बहुत सारे श्लोक चर्चा हुआ भी है लेकिन जड़ बुद्धि इतना प्रबल है जड़ बुद्धि इतना प्रबल होने के नाते किसी का हृदय में ये सब तत्व सिद्धांत तो सुप्रकाशित नहीं हो पाता है, संभव नहीं वैष्णव छोड़ के हमारा रक्षा करता नहीं इसका मतलब क्या है हमारा रखा करता हमारा स्वामी है फिर समाज का रखा करता पुलिस फोर्स है सब कुछ है हमारा रखा करता वैष्णव लोग क्या बुद्धि है इसका माने क्या है बड़ा महाराज ये सब जो विचार है बड़ा गहरा विचार है वास्तविक जिसका उपास गुरु विष्णु का कीपा हुआ है वो छोड़ किसी का हृदय में ये सब अनुभव नहीं हो सकता जिसको गुरु वैष्णव कीपा मिला है वो जानता है कि कैसे गुरु जी हमको धीरे धीरे ये काम क्रोध ये समाज का आक्रमण समाज का जो बेईमानी, ये सब चारों ओर से हमको ग्रास करने आता है कामिनी कांचन एक पल पल में एक मुहूर्त तो अगर गुरु विष्णु हमको छोड़ दे जा उसी समय हम इस संसार सागर में डूब जाए उसी समय उसी मुहूर्त तो हम इस संसार सागर में डूब जाए जिस समय गुरु विष्णु छोड़ दिया मेरे उपेक्षा किया जा उस समय हमारा सारे सत्ता सत्यानाश हो जाए हमारा रक्षा करना मतलब हमको बचा के अंतिम में अमृत देना ठाकुर जी हमको अमृत पिलाए भक्ति पिलाए यही है नित्य जगत का विचार है आज जो महापुरुष का तिरुभा तिथि हैं हमारा परम गुरु जी शिशिल भक्ति गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज अब अवन हमारा अभिन्न गुरु पात्र शिश्र भक्ति दी तो माधव कु महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि है दोनों महापुरुष का आज जिस प्रसंग चल रहा है भागवत का उस प्रसंग में पहले भी हम कह चुके जब प्रभुपात बार बार कहते हैं कि देखो माथुर विरह ब्रजवासी गणों का सेवा करना हमारा जिंदगी का मकसद है माथुर विरोह ब्रजवासी का सेवा करना ही हमारा जिंदगी का एकमात्र तो लक्ष्य है हमारा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं माथुर विरोह ब्रजवासी कौन है बोले महाराज माथुर विरोह ब्रजवासी वो है नंद नंद न नं भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए और मथुरा जाने के बाद अभी ब्रजवासियों ने जो है विशेष करके गोपियों ने बरा रोते हुए बोले दिन वई दीनदयादनाथ वई मथुरा नाथ कदावल कश्य हृदय तोक कातरम दयित भ्रमति किम करम अहम चैतन्य चरता में तो मैं बोला हुआ है ये राधा रानी का स्वयं का अनुभव श्रीलोक कृष्णदास कुबिराज विराजगोस्वी लिखे हैं ये जो वचन है माधव माधवेन्द्र रिवाज जी का जो ही जो वचन है ये श्लोक को उच्चारण करते हुए अपना शरीर को छोड़ दिए माधव बिंदुपुरीबाद जी श्री को कृष्णनाथ कविराज में कह रहे हैं कि ये जो बात है ये साक्षात और आधारणी का बात है कैसे कैसे देखो ये माधव बिंदुपुरीबाद जी का जवान पे आ गया श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ये जो माधविंदपुरीवाद बाजी का जो श्लोक है ओ दीन दयाद नाथ मथुरा नाथ इसको गौरीय समाज इसको गौड़िय समाज एकदम मूल मंत्र बोल के गौड़ीय समाज ये मूल मंत्र बोल के समझे समझे तब उसका मंगल ये जो माधविंदपुरीवाद बाजी का जो श्लोक है इसमें कितना गहरा विचार है कितना प्रेम है कितना चाहत है कितना विराह है ये अब लोग हृदय में उद्वासित होना संभव नहीं भजन करते चलो माया को छोड़ो फिर बाद में समझो समझ में आएगा सर ऐसा विचार है इसमें प्रोपा जी ने बताया कि ये जो है माधविंदुपुरीवाद जी का ये जो श्लोक है श्रील माधविंद गुरीवाद जी का जो श्लोक है ये ही गुड़ मटका एकमात्र उद्देश्य है एकमात्र तो गुप्त गुप्त तो मंत्र है जिस मंत्रों को हृदय में बैठा लो मंत्रेवत तो फिर मंत्रो देवता की भी दर्शन हो जाएगा और अपराकित विरह यंत्रणा जो है गौरी भजन का गौरी भजन का यही रहस्य है सारा जिंदगी रोना गौरीय भजन का ऐसा ही उद्देश्य है सारा जिंदगी रोना रोते रोते पागल हो जाए ऐसा ही गौरी भजन है जो लोग समझे नहीं गौरी मजे आए हुए हैं अगर कम से कम अपराध से बचे तो कम से कम कुछ किसी जिंदगी में हो जाए लेकिन इसी जिंदगी में होना तो असंभव है राधा रानी का जो प्रीति है प्रेम है उसमें हर वक्त रोना ही है हर वक्त राधारानी का कुंजो देखो राधारानी का कुंजो उसमें देखो झाकी हर वक़्त राधारानी का रोना ही रोना कुछ नहीं है। ऐसा है जो जो जितना ही प्राकृत विषय को अनुभव किए वो उतना ही आगे चल पाए बाकी तो मथुरा नाथ तो इसलिए बताएं कि आप मथुरा में चले गए हो आप तो मथुरा का हो गए हो मथुरा नाथ हो गया आप।, आप तो इतना दिन तक नंद बाबा का बेटा नंद नंदन वृन्दावन चंद्र आप तो आप मथुरा नाथ हो गए हो और इस प्रसंग में काल भी चर्चा किया था ब्रज गोपियों ने बड़ा रोती हुई बताई कि आप तो मथुरा में चले गए हो मथुरा में जितना शिक्षित रमणी है मथुरा का शिक्षित रमणी है उधर वो लोग तुमको बहुत प्यार कर सके क्योंकि हम लोग तो ग्वालिनी हैं हम लोगों के पास तो उतना वैधक भी नहीं है उतना विचार नहीं है आपको उतना सेवा नहीं कर पाए ऐसा करके वो जो प्रीति का ये बात जो है प्रीति का बात है श्री लगौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का प्रसंग आए आज आज नहीं हम तो हर मुहूर्त तो सोचते रहते हैं गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज के बारे में बहुपात का बारे में हर वक्त ये गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज अगर नहीं होते तो हमारा गौरी भजन में बड़ा नुकसान होता परमंशु व्यक्ति जो है परमंशु व्यक्ति का ऐसा ही विचार है जगतवासी अगर मेरा बात ना सुने तो ना सुने मैं क्या करूं भजन बैठे परमांशु व्यक्ति जो है भजन करते रहते हैं और बहुत सारे परमंशु व्यक्ति हैं लेकिन गोर गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज जैसा परमंशु व्यक्ति वो दुनिया में ऐसा इतिहास नहीं है जो परमंशु होते हुए भी गाली दिया सबको परमंशु होते हुए भी गाली दिया सबको हाँ जो जो कपट व्यक्ति हैं उन लोगों को एकदम गाली दी गाली दी बाबा जी महाराज ऐसा सुंदर उनका भाव है जगतवासी को बचाने के लिए ऐसा भाव प्रकट किए ये जगतवासी जो है बड़ा बेईमान है गुरु वैष्णव बहुत कुछ चीज देना चाहता है कि तो ये लोग ये सब लेने के लिए तैयार नहीं है क्या करें अंतिम में तो वो लोग चले जाते दुनिया छोड़ के जगत में जैसा प्रवचन होता है भ्रमण गीता आदि प्रोपा जी ने बताए ये सब पैसिव सेक्स है पैसिव काम जो लोग का हृदय में काम है वो काम को पूर्ति करने के लिए ये सब, सब चीज चर्चा करता है वो लोग हृदय में वास्तविक प्रीति नहीं है पैसिव काम काम दो किस्म का एक्ट्रोच सुप्त तो काम बाहर में प्रकाशित नहीं देखा जाता है एक है प्रकाशित हुआ। दो किस्म का ये एक, एक, एक किस्म का व्यविचार है गौर गौरकिशोरदास बाबा जी हमारे बोलते थे बाजार में किताब मिलता है अल्लाह ला के मुखस्त कर लो करके अपना कर लो लेकिन अनुभव कहाँ मिलेगा अनुभव कौन देगा तुमको अनुभव तो पैसा से नहीं होता है कितना पैसा खर्चा करो तो अनुभव नहीं देगा जाओ अनुभव तो नहीं देगा अनुभव एकमात्र तो गुरु वैष्णव जो है वही दे सकता है बाकी जाओ बाकी घूमो रास्ता एक दफे गुरुजी को को भक्ति भक्तिपूर्ण पूर्व विश्व महाराज परमंश गुरुदेव को एक शिष्य शिष्य तो नहीं है नाम का शिष्य है करोड़ों करोड़ों पैसा का इकट्ठा की वो एक दफे आके गुरुजी को बोले एकांत में गुरुजी आपका स्वरूप क्या है बता दो कृपा कर आपका स्वरूप क्या है गुरुजी गुस्से में आके बोले पागल कहीं का पैसा से मेरा स्वरूप जान लोगे गे पागल छागल कहीं का पैसा से मेरा स्वरूप जान ले गो? जा भग भगा पैसा से स्वरूप जान लेगा जैसे राधा कुंड में स्वरूप बिक्री होता है एक लाख पचास हजार जैसा जैसा सर गोपी बना देगा तुरंत लड़का को लड़की बना देगा ये सब चल रहा है बाजार में गौकिशोरदास जी महाराज का पास एक व्यक्ति बहुत बार आए और जी महाराज के बोले बाबा जी महाराज हमारा स्वरूप को बता दो कृपा करके हमारा क्या स्वरूप है बाबा जी महाराज बार बार ये सब विरोध ये सब आके उसको डिस्टर्ब करे तो बोले अभी जाओ बाद में बाद में बाद जाओ जाओ भगा दिया बहुत बार आए बहुत बार आए जितना बार आए वंचित कर दिया जाओ अभी टाइम नहीं बाद में गुस्सा होके गाली दिए चला गया <laughs> बाबा जी महाराज हंसते रह गए बोले छागल कहीं का बाबा जी महाराज हंसते रह स्वरूप नहीं बताए बाबाजी महाराज बार बार वंचित करते रहे आज नहीं काल कल ना बाद में आओ बाद में आओ जाओ अभी टाइम नहीं अंतिम में वो इतना वंचित होने के बाद गाली देके चले गए बेकार। बाबाजी महाराज हंसते रह गए छागल कहीं का जो सामान्य विषय को छोड़ नहीं सकता वो कृष्ण भजन करे वो अपना स्वरूप जानना चाहता है सोचो कितना बदमाश है अपना छोटा सा विषय बोलो संसारी आदमी को ये छोड़ के आओ तो अरे नहीं छोड़ सकता कृष्ण भजन करे कृष्ण भजन करे थोड़ा सा चीज इसको छोड़ के आओ तो देखिए छोड़ नहीं सकता हम तो कभी कभी दुखी होकर ऐसा उदाहरण देते तो ये उदाहरण जब भी ठीक नहीं है फिर भी ठीक हम उ देखो ये जो हमारा देश जो स्वाधीन हुआ ये देश का जो स्वाधीन तो है अपना जिंदगी को दे दिया देश माता के लिए देश माता के लिए जो बोला वो दिया हम जानते हैं ये अपराकित विषय नहीं है हम जानते हैं फिर भी हम ये उदाहरण देते देखो एक देशवासी के लिए देश माता के लिए एक सानिया स्थानता संगमी अपना शरीर को छोड़ दी शरीर को छोड़ दी जब भी बोला छोड़ दिया लेकिन तुम जो हो तुम गुरु वैष्णव चरण में आत्मसमर्पण किए हो लेकिन तुम झूठा बोल रहे हो बूंद एक बूंद भी गुरु वैष्णव चरण में देने के लिए तैयार नहीं है गुरु वैष्णव का साथ तब तक तुम संबंध रखना चाहते हो जब तक अपना स्वार्थ का विघ्न ना हो समझा मेरा बात हम गुरु वैष्णव को उतना तक सेवा करना चाहते हैं उतना तक उसी समय तक हम उसका साथ प्रति रखना चाहते हैं जब तक हमारा अपना जो स्वार्थ है सेल्फ इंटरेस्ट है तब तक विघनित ना हो जाए जरा सा भी हमारा सार्थ विघनी हो जाए वो गुरु वैष्णव के एक लाथ लगा दे ऐसा ऐसा माफी पोषु है हम ऐसा पशु है हम अब हम हरी भजन करने के लिए आए हैं ऐसा स्थिति है कम से कम तो वो लोग अपना शरीर को दे दिया देश माता के लिए मैं जानता हूं अप्रकृत विषय तुम भी कहां अप्रकृत विषय कहो वो तो अपराकित विषय का नहीं मैं जानता हूं ये उदाहरण देना तो हमारा ये तुमको शर्म ये तो शर्म होता है सोच के लेकिन कम से कम तो दिया अपना शरीर को लेकिन हम तो जाड़ा सा भी हमारा स्वार्थ का थोड़ा खिलाफ हो तो गुरु वैष्णव को छोड़ने के लिए हमारे एक सेकंड भी नहीं लगता प्रभुपात का ये सब विचार है बहुत सुंदर भले गुरु वैष्णव का साथ तब तक हम संबंध रखना चाहते हैं प्रीति रखना चाहता है सेवा दिखाना चाहता है जब तक हमारा अपना स्वार्थ का विघ्न ना हो जरा सा भी विघ्न हो जाए तो गुरु वैष्णव का साथ पहले असहयोग यही भाषा पहले असह नॉन कोऑपरेशन पहले उसके बाद नॉन कोऑपरेशन हुआ असहयोग उसके जा जो है कंपटीशन, प्रतियोगिता उसके बाद लड़ाई मारो गुरु वैष्णव को खून करो ये मेरा विचार है समाज में देखो मैं भागवत लेके बैठा हुआ हूं ये अगर ना हो हम छोड़ देंगे सब कुछ यही विचार है समाज का तमाम दुनिया ढूंढने का बात एक ऐसा जीवात्मा नहीं मिलता जो वास्तविक गुरु वैष्णव चरण में उत्सर्ग कर दिया अपना जिंदगी को वास्तविक हरि भजन करने के लिए तैयार हुआ ऐसा नहीं मिलता बहुत मुश्किल से गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का जिंदगी जो है वो चर्चा करने जाए तो अगर कोई आदमी है तो रोना शुरू कर देगा अगर वो मानुष है तो रोना शुरू कर देगा ऐसा जिंदगी है बाबा जी महाराज किसी से कुछ सेवा नहीं लेते थे वो जानता ही ये लोग सेवा करने के लिए आता है सेवा का बदले में कुछ लेके जाएगा भक्ति नहीं मांगे किसी से सेवन है यार निरपेक्ष एकदम परम निरपेक्ष जब तक परम निरपेक्ष नहीं होगो हुए हो होना जब तक परिम परम निरपेक्ष नहीं हो पाओगे तब तक भजन नहीं होगा किसी को भरोसा ना करो ये मेरे को ये दे जाएगा वो मेरे को ये दे जाएगा ठाकुर जी का जो इच्छा है दे तो खाए नहीं तो नहीं खाए ऐसा शक्ति लेके अगर भजन में बैठो तो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है दुनिया भर का संपत्ति देने के लिए साधु का पास आता है साधु बोलता है तुम रखो अपना पास संपत्ति तुम्हारा संपत्ति तुम तुम्हारे पास रखो हमको नहीं चाहिए जाओ इतना परम निरपेक्ष जो वैष्णव है वो निरपेक्ष वैष्णव जो है इसको भी समाज गाली दिया अपमान किया कितना बार परम निरपेक्ष है राजा मनिंद्र चंदो कितना बार कहे महाराज आप थोड़ा आओ मेरा मुकान पे रहो बहुत बार बोले बाबा जी माना हंसते हुए बोले काम करो ना आपको तो भजन ही करना है ना आप भजन ही करो है ना तो एक काम करो आप आपका राजप्रसाद छोड़ के मेरा पास आ जाओ मैं मैं आपको कुटिया बना दू एक ठो झोपड़ी एक झोपड़ी बना दे झोपड़ी का अंदर आप किधर भजन कहो मैं भजन करो आ, हमको अगर लेके आपका राजप्रसाद में ले जाओगे तो उधर आपका जो वैभव है सब राजप्रसाद देख के मेरा लोभ होगा आपका साथ मामला शुरू हो जाएगा क्या दरकार है मामला शुरू हो जाएगा आपका घर में कामिनी कांचन है कितना सारे वैभव है हमको देखने का रुचि नहीं है हमारा भी देखने का रुचि नहीं है। बिल्कुल बाबाजी महाराज का चरण का सौगंध हमको इच्छा नहीं लगता क्या करे ऐसा करके बाबाजी महाराज पूरा जिंदगी को गुजारे हैं पूरा किसी का साथ को परेशान नहीं वो जानते हैं सब बस अपना शरीर को छोड़ दिए और जाने का पहले बोले सबको जाने का पहले बाबा जी महाराज बोल के गए तुम लोग सुनो ध्यान से बाबा जी महाराज बोल के गए बाबा जी महाराज बोले मेरा बात ध्यान से सुनना जब हम मर जाए ना तो हमारा जो शरीर है एक रस्सी से हमारा पैर को बांधा बांध के जैसे कुत्ता मरता है ना और एक ऐसा खींच के ले जाते हैं लेके गंगा में ऐसा फेंक देना ये हमारा मातृ पशु जो है इसका अहंकार को तोड़ने के लिए बोला है हम जब मर जाए हमारा जो हमारा जो शरीर है ऐसा करना मेरा पेर पैर पे एक तो रस्सी बांधना बांध के खींच के ले जा कुत्ता को जैसे ले जाए लाके गन्ना में फेंक देना बड़ा दुख के साथ बोलना क्या अनुभव की बात है गुरु वैष्णव चाहता है सबका हृदय के अहंकार को नाश करे लोग चाहता नहीं जिस अपराकित शरीर गौर गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज का साक्षात गौरांग महाप्रभु लेके नित्य करना चाहता है गौरांग महाप्रभु अगर गौर गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज के शरीर को अपना हाथ में ले ले गौरा कितु कितार तो हो जाएगा ये तो भगवान है ही है लेकिन गौर गौरकिशोर बाबाजी महाराज को अगर बुद्धि में ले ले कितु तो बन जाए ओ गोरकिशोर बाबाजी महाराज ये अनुभव की बात कह रहे हैं जहां हमको लेके खींच के गंगा में फेंक दे ताकि समाज समझे समाज समझे कि हमारा कोई कीमत नहीं है हम भी ऐसा चाहता है जितना धोनी व्यक्ति है जितना सारे है सब हमारा सर पे लथी मारे हमको अपमान करे हमारा नाम पे बदनाम दे जितना दे उतना अच्छा है हमारा हमारा सुजोग हो जाएगा हमको कोई बुलाएगा नहीं एकांत एक में बैठ के भजन करे क्या लफड़ाबाजी आके क्या करें बेकार का समय खराब जितना बदनाम आप लोग करोगे उतना हमारा लिए अच्छा है हम सोचते हैं कि जितना अच्छा है मेरा लिए एकांत में जाके बैठ जाएंगे भजन करेंगे चलो क्या उपकार करें अपना ही उपकार नहीं कर पाया दूसरे का क्या उपकार करे गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज का जो शरीर है अपराकृत जब विमला प्रसाद सरस्वती गृहपाद का खबर मिला जी परमहंस बाबाजी महाराज हमारा गुरुपात परमहंस अपना शरीर को छोड़ दिए जब भी खबर आए निशांत तो लीला में पोपात भजन में थे चैतन्य जिसको बोलते हो उस समय अपना शरीर में एक, सु, एक ऐसा हरा जो है एक चादर था ब्रह्मचारी वेश एक सेवक को लेके दौड़ के जा रहा है बाबाजी महाराज का होता दौड़ के प्रभात का ऐसा मूर्ति कोई नहीं देखा दौड़ के जा रहा है गंगा पार करके महाराज जी के पास पहुंचा जब देखे एक परमशु बाबाजी महाराज का जो शरीर है इसको घेर के बहुत सारे आदमी घेरे हुए हैं बहुत बदमाश बहुत बदमाश लोग सब बाबाजी महाराज शरीर को घेर लिए हैं वो शरीर को दे के बिजनेस करे वो जो वैष्णव का अपरा के शरीर है इससे भी बिजनेस होता है बड़ा सुंदर बिजनेस गुरुजी का मंदिर बना दो बड़ा बड़ा सुंदर उसमें बहुत सारे माल पानी आते रहेगा और हमारा हम हम बन के रहेंगे गुरु जी का सेवक बन के कितना सुंदर क्योंकि जड़ जगत में अगर होते तो हमारा नौकरी चकरी नहीं मिलता हमारा क्या, क्या क्वालिटी है जरो जगत में अगर हम रहते हैं तो हमारा नौकरी चैकरी नहीं हमारा क्या क्वालिटी है कुछ है नहीं तो कम से कम गुरु वैष्णव का सहारा लेके अपना बिजनेस बनाए तो वो सबसे अच्छा है बिना पैसा का बिजनेस है सामने गुरु वैष्णव रहे तो खाना सब आएगा ना सुविधा हो जाएगी ये गुरु वैष्णव को लेके बिजनेस सुंदर बिजनेस सबसे अच्छा कैपिटल नहीं लगे बिना कैपिटल का बिजनेस है करो खूब सुंदर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा क्योंकि तो हम तो मायावादी है ना ठाकुर जी को नहीं मानते विश्वास नहीं है गुरु विष्णु का तो मायावादी है उसके बाद अगले जिंदगी में क्या अगले जिंदगी में बोल के है कि नहीं यही विश्वास नहीं चार जैसा है ना चार का नीति चार ऐसा है नास्तिक वो अगला जन्मा है यही विश्वास ही नहीं करता चार का नीति है चार बोलते है देखो अगला जन्मा कुछ नहीं है बेकार की बात है जावत जीवेत सुखम जीवेत रेनम कित्वा घृतम पीबेत अरे घी खा लो धार करके पैसा अगला जन्मा कुछ नहीं है बेकार मर जाए तो मिट जाए बस ये चार पक्का नीति ये सब नीति वाले क्यों ऐसा बोला अगर वो लोग के अंदर में ये विश्वास होता हम जी ये अपराध कर रहे हैं इसका बाद जिंदगी हमारा क्या होगा कम से कम ये विचार आता तो कम से कम ये सब बंद कर देता हम हंड्रेड परसेंट विश्वास लेके बोल रहा है जो ये लोग ये भी नहीं है कम से कम ये नहीं है ये नहीं है इतना अपराध किए पैसिव हो गया हार्ट एकदम जैम हो गया इतना विश्वास भी नहीं है ऐसा हालत खराब जब प्रभुबादुर पहुंचे देखे सारे बदमाश जो है सारे वो घेरे हुए है बाबा जी महाराज का शरीर को उधर जाए सब आपस में चर्चा कर रहा है ए महाराज बोल के गया शरीर छोड़ने के बाद पैर में रस्सा लगाकर खींच के गंगा में फेंक दे पौपात ने हंकार करके बोला कौन जानवर ये बोल रहा है कौन है किसका हिम्मत है ये बोल रहे परमहंसो गुरुदेव मेरा ये तो ऐसे ही द्वैन करके बोल के गया सनातन रूप का द्वैन है।, है ये गुरु का द्वैन्य जो है हमारा माफी पोशु को स्पर्श करता नहीं हमारा हृदय ये लोग तो बोलते रहते हैं कुल शेर कीट होते मुई शेर लोग तो बोलते रहते हैं और हम तो कपट करके बांध्या कल्पतुर बोलते हैं कपट कपट लोगों का कम करोड़ों जिंदगी में कोई मंगल नहीं कभी नहीं होगा कपट सब ऐसा है हंकार करके बोले ये मेरा गुरुजी है मैं एकमात्र तो शिष्य हूं ये बोले नहीं हम लोग भी शिष्य है आप शिष्य गोपाल ने बोले देखो परमंशु ये जो सिद्ध महात्मा है इसका सरी छोके आप लोग बोलो पिछले एक साल में स्त्री संग नहीं किया बोलो डर गया अच्छा छोड़ दो छ छो महीना में कोई स्त्री संग नहीं किया आओ सामने स्पर्श करो उसके बाद छोड़ो दो एक महीना में कोई स्त्री संग नहीं किया आओ एक स्पर्श करके बोलो बोल नहीं सका उसके बाद काल रात को कौन नहीं किया आओ कोई नहीं सात भाग्य उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर जनरल आया आके देखा इतना तेज़ विष्णु को जितना गाली दे जितना अपमान करे किसी का अगर थोड़ा विवेक है तो देखने से पता चलता ना विष्णु का तेज विष्णु का शक्ति ये देख तो बदनाम तो बहुत लोग दे तो क्या होगा उसमें पुलिस इंस्पेक्टर देख के पता चला ये वास्तव साधु है उसका हृदय में गौर बोला उसके बाद क्या की भले उसका समाधि का व्यवस्था की उधर उसके बाद उधर घोघरा किया थोड़ा बाद में ठाकुर जी का इच्छा ही नहीं तो गंगा जी का गंगा जी का अंदर आज शैलम महाराज जी का जो समाधि है गंगा गर्भ में चला गया क्योंकि उधर होता तो बहुत सारे गुंडाबाजी बहुत सारे बदमाश है पूरा साहजिया सब सहजिया बोलने का अधिकार भी मेरा नहीं है कि, कि इतना सहजिया हो चुका हमारा अपना खनदान उसको क्या सहजिया बोले गुरुजी बोल के गया था किसको सहजिया बोलने का कोई हिम्मत नहीं है इतना सहजिया हो गया ये लोग किसको बोले उसके बाद जो है प्रभुपाद जी बाद में गंगा गर्भ में चला गया वहां से गंगा गर्भ में जाने का एकदम तैयारी उस अवस्था में परम केशवि महाराज आदि बिनो बिनोत प्रभु आदि बहुत सारे सब मिल के वो समाधि का जो क्या करे उपाय क्या है समाधि को उधर से लेके पूरा स्थानांतर किया है चैतन्य नमठ में वो अभी चैतन्य नमठ में है अंतर से गंगा गर्भ में भी जाने वाला था उधर से सब उठा के बाबा जी मार्के गंगा का इच्छा है लेके जाए गंगा मैया ले ली ए परमांस का लेके अब उधर से उठा के पूरा चैतन नंबर पर प्रतिष्ठित हुआ राधा कुंड श्याम कुंड जो है राधा कुंड का किनारे जहाँ नित्य बाबा जी महाराज का स्थिति है बहुत सारे आदमी अपमान करने के लिए प्रभुपात को बोलते थे आपका गुरु जी का स्थान कहाँ है कहाँ रहते हैं जानते कोई जगह नहीं है परमांशु वैष्णव है महाराज एकदम प्रभुपाद एकदम चिल्ला के बोलते थे देखिए मेरा गुरुपाद पद्म का नित्य ठिकाना है राधा रानी का चरण कमल विश्वानु नंदिनी राधा कुंड का किनारे किंतु वर्तमान वो लीला कर रहे कुलिया में जाओ दर्शन कर लो ऐसा करके बोलते थे जो भी हैं ये परमांशु बाबा जी महाराज नित्य जगत से मेरे को कीपा करे मेरा अंदर में कोई भी कपट कपट भावना आए बात साधु बना दे अंतिम में अपना चरण में ले जाए तो अच्छा ऐसा तो आशा ही नहीं है क्योंकि हमारा जो स्थिति है कैसे जाए परम बुजार भक्ति तो माधुकुशी महाराज जी का बात कहने जाए तो बहुत सारे अगले साल उधर हुआ था थोड़ा चर्चा भी किया था पहुपात का जितना सारे गण हैं, इन गनों में परम विजय माधव कु महाराज जी का नाम एकदम ऊपर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का इतना सेवा किए इतना सेवा किए और पहुपाद जी जैसे अल्प थोड़े ही समय में चौसठी मठ बना दिया इसके बाद परमपुजय भक्त जी तो माधव कुश्री महारा हर ब्रह्मचारी जो है परमप माधव गुरु सिंह महाराज जी का ही ऐसा क्षमता हुआ जो भारत में प्रधान प्रधान जायगा मेन जाएगा, जाएगा। परमप्रज माधव गुर महाराज का मठ देखो कई भी देखो हम हैरान होकर चिंता करते कैसा संभव है सब इंपॉर्टेंट जाएगा मठ कर दिया ऐसा ऐसा जाएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता करोड़ों करोड़ों रुपया हो तो भी होगा नहीं जैसे चंडीगढ़ में 20 सेक्टर में मठ है जब भी मठ में क्या हो रहा है नहीं हुआ उस सब बात हम नहीं बोलेंगे हमारा कहने का मतलब वो वो महापुरुष लोग हमारा लिए मठ बना के गया हमारा मंगल के लिए लेकिन हम निर्बोध है उसका नाजायज फायदा उठा रहा है मठ मंदिर हुआ है गुरुवार को बोल के गया मठ मंदिर तुम्हारा नहीं है मठ मंदिर जो भजन करे भजन करने वाले जो है उसी का लिए मठ है हमारा मठ है तो गृहस्थी का विचार है तुम गृहस्थी हो हमारा मठ है हमारा गुरुजी है विचार करके देखो तो गृहस्थी है उसके हृदय में दुर्गम दूषित संसार है नहीं होने से ऐसा बात कभी नहीं आएगा मठ जो भजन करे उसका है मठ कभी किसी का संपत्ति नहीं बनता ऐसा है विचार तो महाराज जी इतना सुंदर हर जगह का गोहाटी बोलो किसी भी जगह बोलो हर इम्पोर्टेंट जगह ऐसा कलकत्ता में वो जहां भी असंभव है बहुपात का बाद ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति बहुत कम होता है बाप रे बाप कितना प्रभाव है सारे इम्पोर्टेंट जगह मत किए और बाद में क्या हुआ ना हुआ हमारा दरकार नहीं लेकिन मत किए गुरु वैष्णव का सेवा के लिए किए हैं बहुत सारे सेवा किए महा गुरु से महाराज बड़ा सुंदर ऐसा प्रचार किए टोपा जाने के बाद बहुत सारे घटना है बहुत सारे उसका बाद परम माधु भूषि महाराज को अर्थात हय ब्रह्मचारी को चैतन्य नौ का आचार्य बना दिया बनाया गया था लेकिन आचार्य बनने के बाद जो प्रचार किए महाराज इसके द्वारा जो विरोधी पार्टी है बड़ा डर गया देखने में इतना सुंदर है सब आदमी बोलते थे ये प्रभुपात का लड़का है कि नहीं अरे लड़का प्रभुपात शादी नहीं किया आ कुमार ब्रह्मचारी है तीखे से बोलता है ये आजान लंबित भुजो इतना सुंदर देखने में देखने से हो जाएगा प्रवचन दूर की बात है प्रवचन दर नहीं सिर्फ आके बैठे देखने में सात आदमी का सर चुक जाए भक्ति विवेक भारती महाराज जी ये सब महापुरुष का बाद बोले हमारा छाती अड़तालीस इंज हो जाता लेकिन बड़ा दुख होता है ये संप्रदाय का हमारा इतना हमारा गर्व होता है कि ये सब महापुरुष हमारा गुरु वर्ग है भक्ति विवेक भारती महाराज हैं ढाका में कॉर्पोरेशन जो मैदान है हम उधर बैठ के हरी था बोलते कॉर्पोरेशन का मैदान और हिंदू लोग जो है वो विरोध किया वहां जमीन नहीं देने देंगे अब मुस्लिम भाई जो है जो उधर का कॉरपोरेशन का मेयर है वो बोले हिंदू लोगों को बोले अरे आप लोगों का गौरंग महा का मंदिर हो रहा है आप विरोधी क्यों हो रहा है इच्छा करके वो जो है वो अपना कॉरपोरेशन का जोमी जो है उसका कोई दाम नहीं है बेकार है पड़ा हुआ है ऐसा बोल के सरकार को दिखाकर पेपर में गौरिया मठ दे दिया तभी आज ये गौरिया हुआ देखो मुस्लिम भाई है कितना ऊंचा हृदय है बोले महाराज आपका ही तो मंदिर हो रहा है को रंग मापो का अच्छा ही तो है बोल गए कर दिया और हिंदू जो है वो विरोध किया ऐसा है देखो और वो कॉर्पोरेशन माठ में ऐसा ये इतना बड़ा महापुरुष जो है बैठ के हरी का था बोलता था कुछ नहीं आप तो हमारे सामने माइक है रिकॉर्डर है कैमेरा हम तो हांसी लगा हम तो हंसते रहते ऐसा है हरी कथा बोलते थे कुछ नहीं है अपना कंठस्ट रहता है पूरा मैदान का आदमी सुने हैं और उसका सब कंपटीशन करने के लिए क्या कि शांतिपुर से किसी गोसाई को लेके गया भले अद्वैत परिवार का है ऐसा बोल के हम तो नाम नहीं बताएंगे लेके भागवत का बड़ा पंडित वहां कंपटीशन करने के हम बोला नहीं गुरु वैष्णव का साहु जी तब तक हो उसके बाद नॉन परेशन उसके बाद कंपटीशन उसके बाद एवर फाइट मारो ओपनली ऐसा ही नियम है वो उधर पाठ कर रहा है उधर इधर महाराज बैठ के पाठ कर रहा है ऐसा बैठ के जैसे लगता है प्रहलाद महाराज बैठा है प्रहलाद महाराज थोड़ा सैम वर्णो था काला कृष्ण वर्णो प्रहलाद महाराज का वर्णन है और आंखें जो है कमल का माफिक महाराज बैठे ऐसा बैठे बैठ के प्रवचन कर रहा है चैतन्य भागवत और उधर भागवत प्रवचन हो रहा है सारे आदमी को भड़का दिया ओ इधर बड़ा पंडित आया इधर भागसो गोड़िया मठ बेकार है ऐसा करके गाली दिया अब महाराज बैठ के गोरंग महापू को चिंता कर नित नित्यानंद को चिंता करे बस वंदना किए उधर जो भागवत प्रवचन बहुत पैसा लगता है उसको लाने के लिए बहुत उधर उधर बहुत पैसा लगता है इतना पैसा दो तो भागवत प्रवचन जाए आ इधर महाराज जब वंदना करके शुरू किए ना चैतन्य भागवत का एक एक श्लोक तो लगता है कि हमारा अंतर से आत्मा को खींच के लाए सारे आदमी उठा उठ के एकदम दौड़ के आगे महाराज का महाराज बुलाया भी नहीं किसी को भला कोई नहीं आया तो हम अकेला बटकर अकेला ठाकुर जी को सुना खींच के आ गया सारे आदमी सारे आदमी खींच के महाराज जी के पास ऐसा है ठाकुर जी का पति अगर जिसका प्रेम है प्यार है उसको मारा नहीं जाए क्या करे ये हमारा परमवे माधु गोसिमा जी कितना बदनाम दिया था कितना बदनाम कितना बदनाम मत पूछो ओपनली पेपर हैंडबिल करके प्रकाशित किया ये चौतन चैतन्यवट का गद्दार है वो लोगे नहीं सब मिलकर चैतन्यमठ से मार बाहर कर दिया बोला आप चले जाओ महाराज बोले हम तो आचार्यों आचार्य होना नहीं चाहे आप लोग जोर जोर से आचार्य किया मेरे को आचार्य होने का बाद शिष्य बन गया अब हम कहाँ जाए बोले वो सब नहीं जानता आज रात को खाली कर दो मठ छोड़ के चले जाओ तो क्या माधव गुस्से माया चैतन्य मठ का बाहर गया उसके बाद कलकत्ता में गया कहाँ जाए इतना शिष्य है लेके एक दुकान घर में रहा एक दुकानघर एक व्यक्ति बालीगंज का बोला हमारा दुकानघर खाली है महाराज आप रहो वहां करके एक कुछ नहीं है खाने का एक एक घर में जाके थोड़ा थोड़ा चाल लेके बस उसी को रोसोई किया उधर थोड़ा प्रसाद पाया प्रचार करते रहे और जहां जहां महाराज का प्रवचन हो रहा है वह हैंडविल छपा दिया ये चोर है बदमाश है इसका प्रवचन मत सुनो ये चौतन नमठ का सारे हड़फ कर ले कुछ नहीं लिया महाराज ओपनली हैंडवेल दिया इसके बाद भी महाराज जी का जिंदगी में गुस्सा नहीं देखा कभी गुस्सा नहीं किया उल्टा जो लोग अपमान किया जो लोग किया बड़े भाई है हिसाब से बड़े गुरु भाई लगता है उसको देखा बारिंदा में खड़ा हुआ है परिक्रमा जा रहा है महाराज जी गाड़ी रास्ता में पूरा साष्टांग दंडवत करे बड़ा गुरु भाई को वही बदनाम किराया। उसके बाद साष्टांग दंडवत कर रास्ता में गिर पूरा ओपेन गाड़ी रास्ता में जो भी हो रहा है मेरा मंगल के लिए मेरा भी ऐसा विचार है जो भी मेरा साथ बेईमानी कर रहा है जो भी जो कुछ भी कर रहा है हम बोला ठाकुर जी जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है मेरा लाइब्रेरी चोरी हो गया तीन बार अंतिम लाइब्रेरी वो भी गया सुंदरानंदो विद्यानोद का लाइब्रेरी मेरा सब गया और जो लोग किया सब मंगल कुशल रहे हम कुछ नहीं बोले ठाकुर जी हमको जैसे रखे वैसे ठीक है उसमें कोई गुंजाइश है सब ठीक है चो कर रहा है ठाकुर जी सब ठीक है तो ये महापुरुष जो है देखो कितना सारे मठ किया थोड़ी समय में इतना सारे मठ कर दिया कितना प्रचार किया कितना जाएगा कभी भी माधो गोस्सा बोल के कोई नहीं देखा क्रोध नहीं देखा किसी क्रोध नहीं देखा प्रचारक है बाप रे बाप कितना उनका स्वभाव कितना सुंदर कितना कैरेक्टर कितना उसका सामने कोई कुछ नहीं बोल नहीं सकता इतना प्रभाव आचरण सिला भक्ति माधवपुर सिंह महाराज के साथ मेरा गुरुजी 36 साल गुजारा 36 साल जैसा इसका स्वभाव है ऐसा इससे ही स्वभाव है दोनों गुरु भाई एक साथ रहे सोचो तो पागल हो जाओगे दोनों का जो शुद्धता आचरण है ये जो आचरण है यही तो प्रचार आदमी सोचते है कि हम बड़ा लेक्चर देने वाले हम बाजार में जाएंगे लोगों को भड़का के पैसा लेके आएंगे यही तो प्रचार है तुम्हारा तुम्हारा प्रचार यही तो है तुम तो तुम्हारा बुद्धि में क्या है तुम्हारा तुम्हारा बुद्धि में कुछ है अब इंटरनेट खुलो अब देखने बैठ जाओ तुमको मालूम ही नहीं है वो गोड़ियामठ का खिलाफ है गोड़ियामठ को घिना करता है लेकिन चैतन्य महापू का एक आध बोल दिया बड़ा सुंदर प्रवचन करता है तुमको क्या पता है हमको आश्चर्य जो लगता है समाज कितना घिरा हुआ है हमको ये बात देखे ये सब सब चीज देख बड़ा हम दुखी हो जाता समाज कितना घिरा हुआ है बिल्कुल विचार नहीं है महाराज वो गौरियामठ का खिलाफ है उसका प्रवचन देखो कभी भी गौरियामठ का एक बात नहीं उठाया जबकि सारा ब्रह्मांड में गौरियामठ छोड़ के इतना बड़ा प्रचार कोई नहीं किया लेकिन वो प्रवचन देता है इंटरनेट पे सब सुनता है लेकिन कभी भी गौरियामठ का बात भूल के भी नहीं उठाए कभी क्योंकि गौरियामठ का बात उठाए तो अपना जो स्वरूप है खुल जाएगा गौरिया मठ का बात कभी नहीं उठाए बहुत सुंदर प्रवचन सब आदमी सुनता है इतना मीठा गला है सब पहला बात तो यह है तुम भगवत भगवत प्रवचन क्यों सुन रहे हो हम फर्स्ट क्वेश्चन करें हमारा ही संप्रदाय के सारे सारे जितना है पागल का माफिक दौड़ता है हमारा पहला क्वेश्चन है तुम जो दौड़ रहे हो तुम ये भागवत प्रवचन सुन के क्या करोगे वक्ता बनोगे ना यही तो बात है ठाकुर जी को तो ठाकुर जी प्राप्त तो तुम्हारा उद्देश्य नहीं है तुम वक्ता बनना चाहते हो हम जाने तुमको अगर बोलो कि ठाकुर जी को प्राप्ति करने के लिए कृष्ण प्राप्ति के लिए हम बोला तुम झूठा का का क्योंकि वो तो कृष्ण भजन करने वाले नहीं है उन्नीम बार को संप्रदाय की रामानुज तो कोसी संप्रदाय का है वो राम भजन करे क्यों? कुछ करे तो जो राम भजन है जिसका मंत्र मिला है राम भजन का उसका गुरु जी कौन मंत्र दिया है राम मंत्र दिया तो जो उसका राम मंत्र दिया है जिस हमारा गुरु जी हमको ठाकुर जी को दे सके क्यों इसका गुरु इसका गुरु जी जो मंत्र दिया है उसी परंपरा में मैं मेरा अगर भजन सिद्धि हो जाए तो गुरुजी जो गुरु जी जो ठाकुर जी का पास गया वही हमको मिलेगा जिसका मंत्रो कृष्ण मंत्र नहीं है वो भागवत प्रवचन करे तो कृष्ण का उपर इसका किसान प्यार है उसका इष्टोदेव तो राम है उसका इष्टोदेव तो निशिंगदेव होगा तो वो कैसे कृष्ण को देगा जिसका जो चीज नहीं है वो कैसे दे सकता ये सब विचार समाज आज तक नहीं किया पहली बार आप लोगों का सामने हम उठाया इतना निर्बोध है इतना निरुखी वो सब सुनने के लिए जाता है क्योंकि वो वो जाके वो पैसा कमाएगा हमारा इष्ट देवता जो है हमारा पास कोई सरना का तो हो हम इष्ट देवता को दे सकता अगर भजन करें तो जिसका इष्ट देवता किष्णु नहीं है वो कैसे दे उसका तो कृष्ण को ऊपर प्यार नहीं है दिखावा है इष्ट का ऊपर प्यार है तो कैसे प्रवचन करो? तो क्या होगा पांडित्वादे ईश्वर ज्ञान तो को होना जितना भी तुम दिखाओ इसके द्वारा कभी भी कृष्ण भगवान संतुष्ट नहीं हो पाएगा अभी ऐसा स्थिति हुआ है सामान चालाकी बंद कर दो चुपचाप भजन करो दौड़ा दौड़ी सब बंद कर दो नहीं तो जीना संभव नहीं पर ये माधव कु महाराज की जिंदगी में जो प्रचार है वापरे कुंभ मेला चल रहा है पूरा बड़ा बड़ा संप्रदाय का बड़ा बड़ा साधु आ गया बड़ा बड़ा साधु सब एक से एक विद्वान व्यक्ति करपात्री जी जो है भारत का सबसे बड़ा पंडित माना जाता है बोलता है उसको हम तो हृदय से जो भी है किसी का अपराध ना हो वो भी उधर उपस्थित है परम्पुर हाय ब्रह्मचार्य वो भी है माधव गुस्म महाराज हुआ था तब तो सन्यास हो गया था बाद में पोपात का बहुत बात और वहां जो है इतना संत समाज में प्रवचन किए सब मायावादी प्रवचन कर ले ये प्रवचन वो प्रवचन कर रहे माधव गो सिंह महाराज खड़ा बाद में बोले आप प्रवचन किए तो करपात जी उठ के खड़ा होके बोले जितना सारे प्रवचन हुआ है परम पद माधव गोश्री महाराज जो बोला वही फाइनल है भक्ति का बात है इतना बड़ा महापुरुष ये हमारा खानदान है हमारा गुरु वर्ग है और इनका खानदान में जो है सब हमको काटने के लिए तैयार है बोले हमारा गुरुजी का लाइन नहीं है हमारा वो अलग है फालतू बात ऐसा लड़ाई चल रहा है माधव गो महाराज जाने कि हम उसका खलक खिलाफ है कि क्या अनगत वो जाने अब बोल के क्या करे जो भी है अभी ये सब महापुरुष का एक महापुरुष का आविर्भाव एक महापुरुष का तीरो भाव जो है ये हम चर्चा किए थोड़ी इस, इस परिसर में ये तो ऐसा है इन लोगों का जिंदगी पूरा जिंदगी लगाकर हम अवार इन लोग का जो चरित्र है स्वभाव है हम चर्चा करते रहे तो भी खत्म नहीं होने वाला चर्चा करते रहे हम मंगल होगा पूरा मंगल हो। काल जो है आज इस श्लोक को उठाया था माथुर विरह ब्रजवासी गणों का सेवा करना हमारा जिंदगी का फर्ज है प्रपा जी ने बताया माथुर मतलब मथुरा नाथ का जो विरह यंत्रणा में जो लोग एकदम दुखी है मथुरा में चले गए मतलब इसका मतलब है विप्रलम्ब भाव का जो विषय है मथुरा में चले गए मथुरा नाथ इसलिए इसका नाम पड़ गया मथुरा नाथ अभी ये जो है बाकी देखो विचार करके मथुरा में चले गए और ये जो मथुरा में चले गए ठाकुर जी इसका जो विरह यंत्रणा है विप्रलम्ब इसके द्वारा ब्रजोगोपियों का जो हालत है ये ब्रजवासियों का जो हालत है माथुर ब्रजवासी मतलब ये सब ब्रजवासियों का सेवा करना ही हमारा जिंदगी का मकसद है जैसे गौर दास बाबा जी महाराज ब्रजवासी हैं माधव गुर महाराज ब्रजवासी है शिव महाराज का तिरुभाव तिथि आ रहा है दो एक दिन का बाद ऐसा हमारा महोत्सव है हमारा मौसम तो कांगाल है हमारा कुछ नहीं है हमारा महोत्सव हरी कथा कहाँ करे ऐसा करके जब उद्धव जी बड़ा भारी शिक्षा हुआ उद्धव जी बोले जे ये बड़ा कृपा भाई मेरा ऊपर जे इतना बड़ा कृपा किया कृष्णो जे देखो इतना ये जो ब्रजवासी का जो प्रीति है प्रेम है ये सब जो शिक्षा है ये हमको मिला ब्रजवासी का जो प्रीति है जो प्रेम है ये तो अगर हम मथुरा में रह जाते तो कभी भी हमारा दिमाग में नहीं घुसता है हृदय में कितना बड़ा कृपा किया है कृष्णो कृष्णो बड़ो दयामय कभी भी कुछ करे चाहे मेरे को मुसीबत में डाले का मेरे को सम्मान दे माला पहनाए कुछ भी करे कृष्णो बरो दयामय जो भी कुछ कर रहा है तो मेरा मंगल के लिए कर रहा है ये सोचना चाहिए कृष्णो का ये क्रियाक्रम है ये फालतू है ये क्रियाक्रम ठीक ये ये जो क्रियाक्रम है ठीक है ऐसा बोलना ठीक नहीं कृष्ण का किया कर्म सारे जब वैष्णव किसी को मानो तो वैष्णव तो का ये ठीक नहीं ये ठीक है ये तो गाधा का प्रश्न है गाधा का विचार जब तुम बोल दिया है वैष्णव है वैष्णव का तो कोई दोष नहीं रहता जब वैष्णव माना है तो वैष्णव का ये दोष है ये दोष नहीं है तो गाधा का विचार है गाधा का विचार वैष्णव जिसको माना है तो उसका दोष नहीं था वैष्णव निर्दोष बदान सूची है बड़ा छाबीस गुण जो है तो छोड़ दो कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचार कृष्ण भक्तों के अंदर कृष्ण गुण सारे संचारित हो जाए भगवान का विचार का ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओ चैतन्य महाप्र का विचार का ऊपर तो कोई बिल्कुल जो अपना अंदर में संसद संग नहीं आएगा ना क्यों छोटा हरिदास को छोड़ा है छोटे मोटे पाप अपराध किया था क्या किया था कोई पता ही नहीं उसको छोड़ दिया ठाकुर जी छोटो बड़ी दास की माधवी देवी काशी का पास सूरज चाल मांग के आए यही तो किया तो इसका अंदर में क्या हुआ संभाषण की स्त्री संभाषण हो गया था स्त्री संभाषण जानते हो गुरु वैष्णव भगवान को सामने रखकर किसी कामिनी का साथ बात करना अंतर में आकर्षण है इसका इसका नाम है संभाषण स्त्री संभाषण अगर कोई महापुरुष कोई माताजी के साथ बात करे इसमें स्त्री संभाषण नहीं होता स्त्री संभाषण नहीं होता कि तुम्हारा हो जाएगा तुम जब जा बात करने जाओ तुम्हारा अंदर में आकर्षण है तुम बात कर तुम्हारा उसी को स्त्री संभाषण बोला जाता है मीठा मीठा बात करे बहुत अच्छा लगता है इसलिए प्रचार में बिल्कुल साधारण आदमी को लेके जाए तो मृत्यु हो जाएगा प्रचार में कम से कम मध्यम कम से कम ऐसे तो चैतन्य विचार है उत्तम अधिकारी का अंदर में तीन विचार है उत्तम अधिकारी शास्त्रोक्ति दक्ष है उत्तम अधिकारी वो प्रचार कर सकता मध्यम अधिकारी शास्त्रोक्ति उतना दे नहीं सकता लिखा है चैतन्य देखना विश्वास प्रबल है दीरो विश्वास लेकिन शास्त्र जुक्ति उतना बोल नहीं सकता अंतर में विश्वास है पूरा फिर भी वो अगर रहे तब भी चले कनिष्ठो अधिकारी अगर साधारण व्यक्ति जाए तो प्रचार में जाके कामिनी कांचन देखे ये इसमें पड़ जाएगा कुछ लाभ नहीं होगा तो इसे देखो बात ये है प्रचार का जो विषय है बार बार प्रभुपात जी ने बोल दिया जो प्रचार मतलब चैतन्य महाप्रभ का आचार आरभ में परिपूर्ण रूप प्रतिष्ठित हो जाओ इसका नाम प्रचार है अपने आप प्रचार हो जाएगा एक जगह बैठे रहो कितना बार प्रमाण दिया एक जगह बैठे रहो कहा से आदमी आना शुरू कर दिया कौन खबर दिया उसको हो जाएगा जो वास्तविक है वो ऐसा ही होता है तो इधर जो है देखो प्रचार का बारे में बहुत सारे प्रश्न आता है वो बात बोलते हैं प्रीचिंग कैन बी डन बोथ वे वन इज नेगेटिव वे एन अद इज पॉजिटिव वे प्रचार दो किस्म का होता है एक पॉजिटिव हुए एक नेगेटिव हुए ये जो कृष्ण भगवान जितना जितनासूर व्याकासुर नाश किए है ना कौसो है कौशो को हम प्रचारक बोले तो इसमें गाली नहीं देना कौशो कृष्णो का कृष्ण कृष्णो का प्रचारक है बोले कैसे महाराज कैसा बात करते हो कौसो कालिना यह सब प्रचारक है कृष्णो का कौशो अगर ऐसा विरोध ना करता तो कृष्णों का नाम दुनिया में नहीं फैलता कौसो कौशो इजिव प्रीचर कौशो जो है प्रचारक है जरा समो कौशो मारो मारो कृष्णो को शिशुपाल सो प्रचारक है किस्णों का नाम इतना जल्दी फैल गया इसलिए नहीं तो इतना जल्दी फैलता नहीं बल्दी फैलता है? हाँ लड़ाई हुआ मैदान में आया सब हुआ कृष्ण का जो प्रभाव जितना भी गुरु वैष्णव का साथ विरोधी हो बदनाम दे उतना ही खुशबू गुरु वैष्णव का जो खुशबू है चारों ओर फैलता है दो दिन के लिए बदनाम जो लोग को किया वहां हो सकता कौन जाने बाद में देखे नहीं ये तो मक्कर है झूठा बताया वैष्णव का बारे में वो अपने आप समझ जाएगा इसे जानने का दरकार नहीं मत करो अब ब्रजवासी लोग जो है वह एक्टिव प्रचारक राधा रानी का प्रचार का जो विषय है ये अनंत ब्रह्मांड में कितना आदमी समझा आज तक एक दो तीन चार बोलो तो राधा रानी सबसे बड़ा प्रचारक है ना हैं क्या हा है नहीं बोलता सबसे बड़ा प्रचारक राधा रानी किंतु राधा रानी का जो प्रचार का विषय है कौन समझा बोल हमको दिखाओ एक दो तीन चार करके पूरा तमाम संभव नहीं ऐसा गुप्त विषय है ब्रुजवासी का राधा रानी का ब्रजवासी का प्रीचिंग का प्रोसीज्य सो स्लो बट स्टेज जो वास्तविक प्रचार है ना वो पागल का मे प्रचार नहीं करता ये लोग बोलते हैं ना प्रचार के लिए सब पैसा का धंधा कुछ नहीं है उनको बोलो क्या क्या प्रचार किया तुम सुनाओ उसको बोलो क्या क्या प्रचार किया तुम विदेश जाके आओ सुनाओ, क्या क्या, क्या प्रचार किया सुनाओ, दो चार प्रवचन सुनाओ, भागेगा गीदर का माफिक भागेगा मैं सही बोल रहा हूं प्रचार प्रचार तो ठाकुर का है ना, जो चीज भक्तिविने ठाकुर बोला है जो से पोपाद बोला वही प्रचार तुम्हारा कहने से क्या होगा तुम्हारा प्रवचन कौन सुनेगा जो भक्तिविन्ह ठाकुर बोला है जो प्रोपात तो वही प्रचार है उसी को बोलो वही प्रचार है तुम तो वही नहीं बोलोगे पैसा का धंधा तो क्या होगा प्रचार दुनिया में अव्यवस्था फैलेगा चारों दुनिया में वैविचार फैल जाएगा प्रचार तो राधाराणी का जो प्रचार का विषय है कितना गंभीर है वास्तव प्रचार का प्रसिद्धि और बहुत स्लो होता है और लेकिन स्टेडी होता है जैसे प्रभुपात का प्रचार जब तक प्रभुपात प्रचार किए थे प्रचार में जितना सारे आदमी कैसा बाद में बाद में क्या हुआ प्रभुपात का जो प्रचार प्रभुपात का प्रचार का, प्रुछार का था दुनिया का हजारों आदमी प्रभुपात का बात नहीं मानेगा मानेगा परम भैया केशोक उसमें इसलिए बोला इसलिए तो बोला प्रभुपात भी ऐसा बोला रूप प्रघुना कथा जगतवासी ग्रहण नहीं कर रहा है इसको इस, इस चीज को देख के डिजर्टेड नहीं हो जाना हृदय आपका टूट नहीं जाए क्योंकि रूप रघुनाथ का बात इतना गंभीर है इतना ऊंचा विचार है ये ग्रहण करने वाले जगत में हर आदमी नहीं है बहुत कम लेकिन कम ही ठीक है क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट पर टुगेदर क्वालिटी है तो क्वान्टिटी नहीं मिलेगा और क्वान्टिटी मिले तो क्वालिटी नहीं मिलेगा नियम है प्रचार का ये विषय है गुप्त इससे वास्तव प्रचार का जो पद्धति है इतना गंभीर है इतना गंभीर विचार है वो गोहन करने वाला आदमी बहुत कम है फिर भी आप बोलते चलो वो बात बोले देखो कथा कम आदमी सुने फिर भी ठीक है उनमें से दो एक वास्तव गोहन करे तो ही तुम्हारा प्रचार हो गया लाखों आदमी आया लाखों आदमी आया मैदान पूरा भर्ती है जैसे नेता लोग आने का बार? हम हैरान हो गए पूरा वृंदावन में इधर उधर में दौर लगा रहे बोले ये आया हम नाम नहीं बोलेंगे वो आ रहा है अरे वो आ रहा है क्या होगा हमको हमारा आया हमारा को सुनने का इच्छा नहीं कि जो प्रवचन मैं प्रोपा जी से सुना है उसके बाद हमारा सुनने का इच्छा नहीं किसी से जो प्रवचन प्रोपा जी से सुना है उसके बाद दुनिया का किसी का प्रवचन सुनने का हमारा रुचि नहीं किसी का और भैया माधव गुस्से आज का बात उसका विचार जो सुने उसका फिर भी हम देखे कौतूहल है कैसे पुचार करता है देखे तो थोड़ा उस विचार में प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति है उसको खंडन कर सके हम कभी कभी ऐसा करें क्या बोल रहा है देखे तो सही दो चार बात सुने अरे राम राम अरे ऐसा बोल रहा है अगर ना सुनता तो पता नहीं चलता तो उसके बाद हम खंडन कर सके ऐसा बोल रहा है सारा बिंदावन में मथुरा इधर उधर लाखों आदमी आना शुरू कर अरे बाप रे ऐसा कहने का बाद लाखों आदमी कहा आएगा बहुत सारे आदमी महरान भरपूर है कोई बैठने का जगह नहीं हम बोला क्या बोले बोले रामानंदी साधु इंटरनेशनल साधु रामानंदी साधु वो बूढ़ा हो गया अभी बूढ़ा हो गया उसका पाठ है इसमें क्या कहे सुखताल सुख शुक, सुख शुक, सुखताल शुक, क्षेत्र में सुखदेव को समी जाओ वहां भी है नाम नहीं बताएंगे क्योंकि निंदा करना हमारा इच्छा नहीं है सिर्फ इस सिद्धांतों को समझने के लिए बोले वो क्या करेगा पाठ बोले वो भोम वो क्या है कि गोपी गीता गोपी गीता तो रामायण की साधु है रामा राम जी का भजन कर रामायण पाठ करते हैं बोले वो हजारों आदमी मतलब कोई जाएगा नहीं हमारा इंटरेस्ट हुआ क्या बोल रहा है एकदम जाने का कहां जाए जाएगा भी नहीं है फिर भी हम जोर जबरदस्ती थोड़ा पांच मिनट के लिए गए हम क्या कर रहा है देखे तो सरा सही जाके दो दस मिनट खड़ा हुआ पब्लिक का माते हम भी खड़ा हो गए देखे काला चश्मा पहन के एक साधु आया नाम नहीं बताएंगे वहां के वहां चेयर पे बैठ गया इतना बड़ा गोगल्स है अब उसका बोलने का एक ही है पहले रोज ही हम सुनेंगे रोज ही गोपी का एक श्लोक का पाठ करे उसका व्याख्या क्या करें हम सुना नहीं हम वो देखते ही हम गुस्सा हो गए फिर भाग्य आए यह सब प्रोवचन सुनने के लिए सब आदमी जाता है।, है क्या करें भोज भंडारा खाने के लिए जाता है दो हजार रुपया पुनः मिले अटाइची मिले तो जाओ उधर उद्धव जी जो है उद्धव जी को अब देखो उद्धव जी को कृष्ण इस कृष्ण इतना चालू है कृष्ण इतना चालू है इतना विचारवान है जो उद्धव जी को ही चुन चुन के भेजा ब्रजभूमि में क्योंकि कृष्ण हंड्रेड परसेंट सियोर कृष्ण के अंदर में विश्वास है ये तो है उद्धव ये तो है उद्धव जिसको ठाकुर जी पूरा ऐलान कर दिया जे घोषणा कर दिया कि यह उद्धव है ये उद्धव और हम अभिन्न है ठाकुर जी स्वयं उद्धव से उद्धव मेरे से जारा सा भी अलग नहीं है जो उद्धव है मैं हूं इसका मतलब क्या है इतना प्यारा है और देखने भी भी हमारा मैं भी सारूप प्राप्त हुआ अब कोई हो प्रचारक हो तो उद्धव जैसा हो कृष्ण भगवान बड़ा चालू है बोले ऐसा करे इसको प्रचारक बना दे अब तक तो ये मंत्री रहा मेरा पास देखो कैसा विचार ष्णु बोले आप आज तक तो ये मेरा पास मंत्री बन के रह गए आज मैं इसको प्रचारक बना दू दुनिया में एक नंबर प्रचारक उद्धव हो जाए बोले महाराज प्रचारक बनाने के पहले इसको तो भेजना पड़ेगा कहा बोले भेजना पड़ेगा ब्रज ब्रज ब्रजभूमि ब्रजभूमि भेजे तो गुप्त रहस्य जो ब्रज प्रेम का रहस्य सब आ गया हृदय में समझ गया उद्धव जी को हृदय में धक्का लगा अरे बाप रे बाप ऐसा प्रेम है हम सोचे कि हम ही कृष्ण को प्यार करते हाय हाय राम राम कहां हमारा प्यार है कहां ब्रजवासी का जब तक ब्रजवासी का प्रेम आपके हृदय में ना आ जाए तब तक आप प्रचारक नहीं बन सकोगे यही चैतन्य महाप्रो का कहना है चैतन्य महाप्र यही बोले चैतन्य चैत्य में यही है किष्णु शक्ति बिना नहे कृष्ण शक्ति बिना नहे जो जो हरिभक्ति प्रवर्तन भक्ति प्रवर्तन लिखा हुआ है चैतन्य चैतन्य कृष्ण शक्ति बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन जिसका अंदर में कृष्ण शक्ति आया है तुम प्रचारक नहीं हो प्रचारक प्रचारकृष्ण तुम्हारा हृदय में बैठ कराएगा चैतन्य महाप्र तब तुम प्रचारक हो हम प्रचारक बन गया ये नहीं है झूठा प्रचार बद्धजीव नहीं कर सकता चैतन्य महाप्र हृदय में बैठ जाए सनातन गोसाई बोले तुम अगर पंगू को नाना चाहते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम ठाकुर जी हो स्वयं पंगू नचाई थे तुम्हारे मौन जदि अगर तुम्हारा हृदय में है हमारा मापी पंगू को नचाओगे तो तुम्हारा चरण कमल मेरा माथे पे दो और ये आशीर्वाद करो आशीर्वाद करके ये बात बोलो जे सोनातन तू जब जो करने का इच्छा है ये फूर्ति होगा जा हम आशीर्वाद कर दिया सोनातन बोले ठाकुर जी को तुम आशीर्वाद करो ये वादा करो हम बद, हम कुछ नहीं जानते जब हम जो जब हम जो चीज करने की इच्छा हो तो तुम ही कराओगे कृष्ण बो चैतन्य महापे जब जो कुछ करने का इच्छा हो तुम्हारा हृदय में तुम्हारा हृदय में कृष्ण वो ही वो जो चिंता है दर्शन है तुम्हारा हृदय में हल्ला देगा कृष्ण कर देगा सब कर देगा कोई चिंता नहीं जाओ सबसे बड़ा प्रचारक जो अनंत ब्रह्मांड में रूप सनातन जीव गो स्वामी रघुनाथ से हो गए बड़ा प्रचारको ना प्रचार कहा गया किसी जगह गया प्रचारक हो गया जब भी प्रभुपात का विचार है सब भेजा जाओ जो लोग आ नहीं सकता उधर जाके कथा बोलो ये लोग आ नहीं सकता जाओ उधर जाके बोलो थोड़ा कि उसका मंगल हो जाए लेकिन समाज इतना ऐसा अवस्था पहुंचे कि कुछ लाभ नहीं होता कम लाभ होता ऐसा हालत है तो किसो शक्ति बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन उद्धव जी को एक नंबर प्रचारक बनाने के लिए उद्धव जी को प्रचारक बनाने के लिए ठाकुर जी पहले उसको शिक्षा देने के लिए भेजे जा तेरा पास जो शिक्षा है कुछ भी नहीं क्या प्रचार करे तू तू क्या प्रचार करे है ज्ञान के द्वारा प्रचार नहीं होता कह के तारा प्रचार नहीं होता के बोले जा लेके आ तो सकता गोरा तो ऐसा बात बोल के भेजा ऐसा तो चालाकी करके भेजा ऐसा, जब जा, ऐसा नहीं बोले तो यो उधब जा बोले चालाकी करके उद्धव गच्छो उद्धव थोड़ा जाओ उधब जाओ तुम छोड़ के कौन है थोड़ा ये लोगों का जो दुख है इसको मत संदेश ही विमोच यो है हाँ, हमारा जो संदेश है इसके द्वारा इस लोगों का अंदर में भुर्जवासी के अंदर में जो सब दुख है भाई अपराखित विरह यंत्रण इसको हटाओ ये तो चलाखी करके भेजा लेकिन विचार करके देखो तो उद्धव गोस् उद्धव जी जो है उद्धव जी सबसे बड़ा प्रचारक बन गया प्रचारक बन गया ना एक कृष्ण जो अंतर्धन किए तब तो उद्धव को बोल के भी गया जब उद्धव बोले ठाकुर जी आपको छोड़ के एक मुहूर्त में रह नहीं सकूं आपको लाभ ले चलो मेरे को कृष्ण बोले तुमको रहना पड़ेगा तुमको रहना पड़ेगा प्रचारक बनके तुम नहीं तो तत्वज्ञान तो किसको हम दे कौन बोले हनुमान जी महाराजगी वो ऐसे राम जी बोले तुमको रहना पड़े जगतवासी का मंगल गली तुम कीर्तन करते रहोगे बोलते रहोगे तुम छोड़ के तो कौन प्रचारक कौन होगा बोलो कौन होगा तुम छोड़ के पूछा हनुमान जी रोए बोले ना रहो तुम तो हो मेरा साथ तो हो ही हो हर वगत तुम मेरा साथ हो जो जिसका जवान पर हर वगत राम राम राम राम रते तो राम है तो राम हाम ही तो है तो तुम्हारा साथ हमारा कोई विरोह नहीं है बाहर में तुम विरोह रोते हो लेकिन ऐसा है तुम प्रचार बनकर रह जाओ उद्धव जी को बताए तुम बौद्रिकाश्रम चले जाओ उद्धव जी बद्रिकाश्रम आदेश लेके बद्री बद्रीका बुद्धिकाश्रम को गए बद्रीका बुद्रिकाश्रम जाके तपस्या के भजन किए और उद्धव जी एक स्वरूप उद्धव जी का सम में क्यों ठाकुर जी आदेश किए दूसरे एक स्वरूप जो है एक स्वरूप में वृंदावन में ब्रज में रहते हैं उद्धव जी का दो स्वरूप दो जगह रहते हैं ये बद्रीका बद्रिकाश्रम जो है ये है तप तपभूमि वो है ये फलभूमि तपमे भजन का तप है ये फल भूमि वहां जो भजन करे उसका फल आस्वादन करे ब्रजभूमि ये फल भूमि है ये कोई ब्रजमंडल कोई तपभूमि नहीं है ब्रजमंडल कोई ब्रजधाम जो है वो तपभूमि नहीं है इसमें क्या तप फल भूमि यहाँ बैठो को प्रेम आएगा यहाँ तुम अगर बैठ के झाड़ूदारी करो हम खाली केवल गोवर्धन केवल वृंदावन में एक एक साधु ऐसा है कि उसको कुछ नहीं है रोटी मांग खाता है वो एक कोपीन है और कुंजो झाड़ू लगाते लगाते कृष्ण प्राप्ति होगी झाड़ू लगाया उसका सेवा ये है सुबह में उठे बाबा धीरे धीरे वृद्ध है ऐसा करके जाए पूरा पूरा कुंजो को झाड़ू लगा दे साफा करे ऐसा यही सेवा ऐसा करते करते मिल गए बोलो श्यमानंद प्रभु जो है वो भी नींदू बन झाड़ू लगाने का सेवा की लेवा करते करते राधारानी का पायल उसके बाद राधा रानी लोहित सुख के सब दर्शन हो जाए काल इस विचार के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि पोबा जी क्या बताया हम लोग नाम हट्टों का झारूदार है इस विषय में काल चर्चा करेंगे अभी समय नहीं है समय आ रहा है मूल भागवत का पाठ बंद करके ये सब बोला क्योंकि भागवत पाठ से भी कम नहीं महापुरुष का जो बात जो बताया ये भागवत पाठ से ज्यादा है कम नहीं इसलिए हम ले लिया उद्धव जी महाराज जो है उद्धव जी महाराज को कृष्ण भेजे शिक्षा लेने के लिए जा सीख क्या कृष्ण प्रेम क्या है सीख क्या उद्धव ऐसा गुप्त रूप से भेज दिया और अभी इतना बड़ा शिक्षा लेके आए हृदय उद्धव जी का इतना बड़ा हो गया इतना दिन तो ज्ञान था ना ज्ञान का ज्ञान में तो तर्क रहता है विचार रहता है अ कहा विचार चला गया कहाँ ज्ञान चला गया तो उद्धव जी एक माला माल हो गया उद्धव के बोल दे ठाकुर जी हमको ये संपत्ति देने के लिए भेजा हमको तो शर्म उद्धव सोचे भी सोच चिंता करते रह गए कि ठाकुर कितना चालू है देखो हमको इधर इन लोगों को समझाने के लिए भेजा कि इन लोगों से हमको समझाने के इन लोगों के द्वारा मेरे को समझाए हैं इतना चालू है हम क्या समझाए इसका सुख है इतना प्रेमी है इतना प्रेम जो भिकार देगा बाप रे ऐसा प्रेम का व्यापार अनंत ब्रह्मांड ने कहीं नहीं देखा राधा रानी का अरे उद्धव जी वैसा हुआ है उद्धव का सामने राधा रानी का एक एक किस्म का विचार अरे बाप रे पागल होके मूर्छित हो जाए कभी उठी अरे बाप रे बाप रे बाप भ्रमोर को देखकर ऐसा बोलना शुरू के री राम राम कैसा विचार है कहा राधा रानी है हा हा स्वयं भगवान इसीलिए बार बार कहते हैं देहिपद पल्लव उदारम आपका जो चरण है मेरा माथे पे धर दो राधा रानी अब दुनिया कामुक जो व्यक्ति है वो सोचे कि इसमें कुछ काम है करोड़ों जन्म में ये सब बात समझ में नहीं आएगा करोड़ों जन्म में अगर गुरु वैष्णव शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत तो ना करो तो वो भी गौड़ियों धारा पे मंजूरी भागा गोर चैतन्य मापू को धारा नहीं तो कभी भी आएगा नहीं ये सब बुद्धि कितना उचार विचार है राधा रानी श्याम सुंदर का सेवा करते करते करते करते ऐसा सेवा की जो श्याम सुंदर का भी पूज्य बन गई सेवक तो वो है वो सेवा करते के जो सेवक सेवा करते करते करते करते जिसका सेवा किया वो चाहता है कि उसका पैराम धोरे इसका बोलता सेवा सेवा का बात अभी समझा नहीं सेवा ऐसा राज्य सेवा राज्य का ऐसा गुप्त तो विचार है जो सेवा करते करते ऐसा हो जाता है जिसका सेवा करे वो चाहता है कि हम सेवक का चरण को हम माथे मेरे ऐसा विचार पहुपाता जिंदगी में हमने देखा पहुपाज का जिंदगी में पौपाधी खुद बताए अपना सेवक नाम नहीं बताने का दरकार है पौपा बोले इसका चरण धैलु मेरा माथे पर पड़ जाए पौपा बोले जन्म जन्म हम ये चाहता है कि ऐसा वैष्णव लोग ऐसा ही विनम्र होता है वैष्णव लोग ऐसा ही है वो सेवा नहीं लेना चाहते कोई अगर सेवा करे तो लगता है कि आपने को उसका इसको पास बिक्री कर दिया तू हमको बिक्री करे जो कुछ भी तो तेरा अधीन अधिन भगवान जैसा है गुरु वैष्णव भी ऐसा है उसका अधीन बन जाता ऐसा है तो राधा रानी ऐसा सेवा की श्याम सुंदर की सेवा करते करते अभी सुंदर का भी पूजा बन गई पूज्य बन गई श्याम सुंदर उसका पूजा कर ये गुरु है किश्व सेवा का जो विषय शिक्षा दी हम इतना दिन तक जो चर्चा की आज का जो चर्चा है उसका फाइनल कंक्लूजन इसको विचार में रखना काल हम नामहट्ट का जो झाड़ूदार है हम हम झाड़ूदारी कर रहे हैं इसका विचारकार प्रस्तुत करें उद्धव जी बड़ा रोते हुए ब्रजमंडल से वापस आवा रहे रो, रोते रोते कृष्ण के पास आके ब्रजमंडल का सारे संवाद दी और रोते गे आसा महो चरणु जु सा महम स्वाम वृंद कि गलम लता जादुस्तज्ज जादुस्त सज्जन आज पथंस हिवा भेजूर्मुकुंद पदवी सुतिमेगा वेद पुराण आदि सूत्र स्थिति जिसका चरण रेणु प्रार्थना करता है ये ब्रज गोपियों का ये वृंदावन में मैं गुलता बन के रहना चाहू गुलता बन के वास्तविक उद्धव जी गुलम लता बन के अभी भी है किसी का हिम्मत है तो जाकर दर्शन कर लो किसी का हिम्मत है तो जाके दर्शन कर लो कुसुम सरोवर का पीछे उद्धव क्यारी उधर है इधर उद्धव कुंड बीच में उद्धव जी अभी भी है बहुत संत महात्मा का दर्शन भी होता है जो लोग ऐसा उद्धव को रोते हैं दर्शन के लिए उद्धव जंगल झाड़ी से निकाल कर दर्शन देता ये भागवत का जो महिमा पहले हम बताया था उधर पहले जो आया था इधर उस समय बताया था उद्धव जी का वो भागवत का जो महिमा है उसमें स्कंद पुराण का उसने बताया था उद्धव जी क्या की जब बजर आभो रोना शुरू कर दिया बजरणा भो आरो कीर्तन करते करते करते करते राष्ट्रीय उद्धव धुआं का माफिक ये जितना सारे पेड़ पौधा है उसमें से निकल आया ऐसा करके आशीर्वाद की उद्धव जी ये सब प्रसंग है उद्धव जी भगवत कथा सुनाएं बहुत सारे प्रसंग है तो उद्धव जी आज भी गुलमल्लता ये झूठा नहीं बोला उद्धव जी ये सच्चा बात जो इच्छा वो इच्छा का पूर्ति भी कृष्ण कर दिया ठीक है तेरा अंदर में ये इच्छा है तो रह जा भजन कर गुलमल्लता रहकर वृंदावन का एक एक पेड़ पौधा जो है सब एक एक मोनी ऋषि है जुग जुग से भजन करते हैं हम लोग जाके दांतून करने के लिए काटो इसको मारो इसको वृंदावन में जाओ मात मरोगे कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ तो आशा महो चरण रेनो जुसा महोन शाम वृंदावन में एक धूलिकन ब्रज गोपयोग का हमारा सर पे ठाकुर जी पड़ जाए तो आहा। ये मेरा इच्छा है जो लोग पथन चेहित जितना सारे आर्ज पथ है समाज श्रृंखला है जितना सारे सारे माया मोह को एकदम काट छाट के पूरा आ गई सारे हमारा चरण में सब कुछ दे दी ठाकुर जी बोल ठाकुर जी का चरण में सब कुछ दे दी ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं कि सज्जन पतंश हितवाद्य पतंजित मुकुंद पद भी जो है आते हम तय करा ये सुति, जो सु का जो अन्यषण जो है वो कृष्ण का जो चरण रेणु प्राप्ति के लिए गोपियों ने सब कुछ मलवत मल मल जानते हो मलवत तय कर दिया तो ओ गोपियों का चरण रेणु में एक रेणु दे दो ठाकुर जी ज्यादा नहीं दो नहीं दो रेणु नहीं एक रेणु दे दो बस हम हम किता तो, तो बन जाए <laughs> <laughs> बंदे नंदो बी नाम पाद रेनो नसह म हरि कथत गीतम पुना त्रिभुवन त्रयम याम हरि कथत गीतम पुना त्रिभुवन जिनके जो हरि गाथा है ये जो ब्रज ब्रजोगोपियो रोते रोते जो सब बात किए ना कृष्ण कीर्तन रोते रोते आपस में ये जो कृष्ण है अनंत ब्रह्मांड को प्रवृत्त करते ब्रज गोपियों न आपस में रोते रोते जो बोला ना वही तो हरिकथा क्या है दो चार लोग मुंगोस्त तो करके बोलना ये हरिकथा है ब्रजगोपियों का जो बात है आपस में रोना रोते रोते हज़ार शब्द बोले वही तो हरिकथा है, है। चैतन्य महापो ऐसे दिखाए गोपी भाव, ब्रज भाव जो है रोते रोते पागल बन गया चैतन्य महापु हैं कहा जाऊं कृष्ण पाऊ कहा जाए हम कृष्ण पा मिले हमको है कभी तीन दार बंद है वो समंदर में गिरा कहाँ चला गया हरी राम राम काम कहा महाप्रभु जाके कहा ये जगन्नाथ मंदिर के सामने जो गौ माता को जो प्रसाद डालते हैं सब जंजाल का अंदर उधर चैतन वहां पर आओ कहां चला गया तीन दार बंद है आए इसमें चैतन्य महापो कहा चला गया ऐसा करके ब्रज प्रेम राधा का राधिका रानी का जो प्रेम है ये क्या चीज है समझाने का कोशिश के पैतन्य महाप्रभु फिर भी कोई समझा बोलो तो गौरियम जे जितना सारे है सब पूछो चैतन्य महाप्रभु सब दिखाया इसके बाद तुम समझा राधा रानी कोई लड़की नहीं है समझा तुम समझा तुम तो प्रचार के लिए जा रो तुम समझा खुद समझा तुम खुद समझा क्या तुम खुद ही नहीं समझा तुम खुद ही नहीं समझा तुम प्रचार करने जा रहे चेतन महापुर का ऐसा बात रघुनाथ गुस्सा कितना जासम हरि कथत गीतम पुनाति भवनत्रयम त्रयम त्रिभुवन को पवित्र करे गोपियों का जो बात है इतना सुंदर इसके बाद जो है उद्धव जी बड़ा भारी शिक्षा लेके अभी अथो गोपी रणु ज्ञाप्यो यशोदाम नंदमे गोपान आमंत्रो दशारूहे <coughs> रथम रथ में रथ को आरुरु आरुरु हो गए रथ में चढ़के अभी जा रहा है कहा मथुरा जाने को इच्छा नहीं हो रहा है जाने का इच्छा नहीं हुआ लगता है कि हमारा विचार है अंत दृष्टि में वृंदावन को जो दर्शन किया वो वृंदावन का जो छोबी है साधक का जिंदगी में वही संपत्ति है जो लोग भजन करते हैं ना वो लोगों का हृदय में हमारा गौड़ी जितना सारे भजन बाहरी दृष्टि में कहा भी हो हर वगत उसका मन गोवर हर वगत उसका मन राधा कुंड का तीर वृंदावन में रमन करता है हर वक्त चौबीसों घंटा उसका मन बिंदावन में रमन करता है बाहरी दिशा में वो इधर हो उधर हो लेकिन उसका स्थिति जो है हर वक्त वृंदावन में अपराखित वृंदावन का जो दर्शन है वो हर वक्त चलते रहते ये गोवर्धन है ये राधा को हर वक्त ऐसा नहीं कि स्पष्ट हो जैसे राधा कुंड में जाने का बाद जो आनंद हो तो वही उससे ज्यादा आनंद होता है क्योंकि राधा कुंड में जाओ तो यह मार्केट में बैसा हुआ बाजार में बैठा हुआ सभी भीड़ है इधर गाली दे रहा है उधर वो कर रहा है सब मार्केट बैठा हुआ है दुकानदार अब अपरागित वृंदावन दर्शन को कुछ भी नहीं ये श्याम सुंदर है सब ये राधा रानी है ये इस सब इसलिए बाहरी आंखें जो है ये आंखें जो है बड़ा खतरनाक ये आंखें जो है वृंदावन दर्शन का लायक नहीं है उसका सतनास हो जाता है ब्रिजवासी के दोष दर्शन हो जाता तरह तरह का दोष आ जाता उसमें भजन में रुकावट होता बिल्कुल नहीं हमारा गुरु गर्ग ने ऐसा शिक्षा दी देखो पोह पाद भक्त मेन ठाकुर और ऐसा विचार है वृंदावन का जो ऊंचा विचार है वो हम समझ में नहीं आए इसके बाद उद्धव जी आ क्या किए सब बोल के रथ में आरूढ़ होके अभी कृष्ण भगवान के पास जा रहे है सारे खबर लेके जाने के बाद फिर एकांत में बैठ कर बैठकर क्या की एकांत में बैठकर उद्धव जी का साथ कृष्ण भगवान बात की कृष्ण नंदो नंद भगवान से कृष्ण जी है अभी मथुरा नाथ बन गया एक एकांत प्रकृष्ट में बोल बैठ के ब्रज में क्या की क्या कुछ हुआ सारे एक एक करके बता रहे बहुत दिन रहा ना एक दिन इधर सिक्खा हुआ कब दिन नंदो गांव में किसी दिन बहुत जगह तो सिक्खा हुआ बहुत दिन एक दिन न कई महीना रहा उधर उद्धव जी इसमें एक पहला प्रमोशन उधर हुआ था दूसरा उधर हो सकता बहुत सारे उद्धव जी का साथ गोपियों का बात बहुत सारे बार एक बार नहीं बहुत सारे बार कई महीना रहा उधर उसके बाद लिखा हुआ कतिचित मासन कतिचित कथित कुछ माह महीना दूसरी जगह लिखा है छ महीना है क्या है भूल गया हमारा याद नहीं अभी जो भी है ऐसा रहके उधर जो शिक्षा मिला सारे आके भगवान श्री कृष्ण नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण को मथुरा नाथ अभी है अभी तो मथुरा नाथ है मथुरा को सारे बता दिया ऐसा ऐसा हुआ ऐसा स्थिति हुआ बोल बोलने गए तो कृष्ण का भी पानी भरा आए और वो उद्धव जी का भी पर क्या बतावे यशोदा का बात थे नंद बाबा सारे ब्रजवासी का बात अंतिम में ब्रजगोपी का बात बोलते बोलते उद्धव का रोना आ गया कृष्ण भी रोते रहे एकांत घर कोई बाहर का आदमी ने बंद कर दिया घर और किसने क्या उपहार दिया सब दे दिया जो जो ब्रजवासी ने जो उपहार दिया कि भगवान को बोलते रह गए कृष्णो समझ गए ये मेरा मैया दी है किष्णु का इतना ये ये जरूर मेरा मैया दी होगी ये सब अपना ये राधारानी सब अपना अपना जो विचार करके सब बता रहे ये ये दिया है सब अपना अपना उपहार जो है किष्णु को दान की उसके बाद जो है अभी प्रसंग आ रहा है बहुत जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे प्रसंग अभी बाकी है अभी तो अभी अक्रूर जी महाराज को ये जो अक्रूर जी महाराज ये अभी तो अक्र जी महाराज को कीपाकी भगवान सबको कीपाकी क्योंकि जब मथुरा पहुंचे जब नंदगांव से मथुरा पहुंचे पहले जब प्रोवेशन किया अभी तो बहुत देर हो गया बहुत वो पीछे रह गया सब तो अक्रूर जी महाराज प्रार्थना किए महाराज पहले मेरा घर चलो कृष्ण बोले आपका इच्छा जो है बाद में पूर्ति होगा अभी हमारा बहुत काम है आप जाओ आप घर जाओ बाद में पूर्ति होगा जो सैरंधी है सैरंधी मतलब वो कुजा जो है कुब्जा को बोले प्रिय प्रियो आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होता है भगवान बोले आपका भी इच्छा पूर्ति होगा जाओ अभी जाओ अभी नहीं काम अभी समय नहीं है बाद में अभी सईरंदी जो है ये जो कुब्जा को कीपा की उद्धव को लेके गया था कुज्जा को कृपा करने के लिए गुच्छा घर में उद्धव उद्धव एकांत तो भक्त कभी गलत नहीं समझता उदव अंतरंग है बहुत गुरु वैष्णव का अंतरंग होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो लोगों का जो क्रिया क्रिया कर्म है किसी का अगर उल्टा उल्टा बोध हो जाए तो सत्यनाश बहुत मुश्किल अंतरंग जो कि जदिया अगर कोई हो पाए तो 100 परसेंट इसी जन्म में हो जाएगा और दूसरा जन्म नहीं लगेगा उसको लेके ही जाएगा क्योंकि वो सेवा लिया है गुरु वैष्णव जिसका सेवा लेता है ना वो उसको ले जाएगा इच्छा है अगर इस जन्म में कोई अपराध किया वो फेंक के फिर दूसरा अगला गले श्री दर को ऐसा विचार किया बोले शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ जिसका एकदम संबद्ध हो गया वो छोड़ेगा नहीं वो आज नहीं जो काल लेके जाएगा इसी जन्म में अगर उल्टा पलटा किया नेक्स्ट जन्म में हो गया लेके जाएगा शुद्ध वैष्णव इतना पावरफुल कोरोना है ऐसा करके कुब्जा को कृपा की है ठाकुर जी और कुब को कीपा करने का बात जो है और क्यों है जो अभी ये उक्रूरजी महाराज जो है अक्रजी महाराज अभी तो उग्रोसेन अभी तो उग्रोसेन आ गया ना सिंहासन में अभी उग्रोसेन बैठा हुआ है क्योंकि कृष्ण कि बलराम जो उसका खानदान का साप है वो वो सिंहासन में नहीं बैठे कृष्ण बलराम जो है कभी सिंहासन में नहीं बैठे जब भी वो स्वयं ही है परमात्र फिर भी कभी भी सिंहासन में नहीं बैठे उग्रोसैन को ऊपर बैठा के कृष्ण बलराम नीचे बैठता था बोलो राजन अभी क्या आदेश है <laughs> क्या आदेश है इच्छा करके वो वो राजा तो है लेकिन वो को सिंहासन में बैठा कर राजन अभी आपका क्या आदेश है ऐसा करके पालन करते थे ऐसा ही नियम है अभी देखो जब विचार आता है उग्र को ये पांच पांडवों का ऊपर ये बदमाश बदमाश जो है कौरवों का क्या हालचाल है कौरवों का आजकल क्या हालचाल है इसको जानने के लिए अख्रूर महाराज को भेजिए अक्रूर महाराज को बोले एक काम करो आप थोड़ा जाओ हैं वहां जाके ए, कौन क्या कर रहा है किसका क्या भाव है जान के आओ क्योंकि सुने हैं कि हमारा बुआजी जो है बुआजी है बुआ जी का बहुत कष्ट है बहुत कष्ट दिए हैं और फूफा जी तो पहले ही चलेंगे फू फा चले गए पहले फूफा वो चले गए पहले अब फूफा जी का कहना ही क्या है वो तो नहीं है है बुआ जी अब बुआ जी का खबर लेने के लिए अभी भेजे हैं जाओ जाके जान के आओ क्या क्या अवस्था है कुंती देवी के साथ बड़ा भारी चर्चा भी हुआ कुंती दुख के मारे कहते रह के देखो दुख में कोई नहीं है सुख में सब आता है हम जो इतना हालत में पड़े कोई भाई लोग हमारा खबर भी नहीं ली ऐसा रिश्तेदारी का बात लेकिन देखो ये उत्तरा का प्रसंग जो हम चर्चा किया उत्तरा कभी ऐसा नहीं बोले ये जो द्रौपदी देवी वस्तहरण के टाइम में कम से कम ये सोचे कि भीम से नगा एक मुक्का हमको बचाए ये नहीं की जुदिष्ठ महाराज कुछ करे अर्जुन तो कम से कम कुछ करे अब पितामा विश्व बैठा हुआ है। ये भी तो कुछ करेगा हमारा अपमान हो रहा है अपमान हो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर बाद में जो है हाथ उठा दिया गोविंद बचाओ बाद में तो इसका शिकायत करने के बाद गोविंद बोले रखो पहले तो तुम हमको बुलाए नहीं हैं बुलाई थी नहीं पहले तो सोचेगी भीम भीम भीम रखा करे ये रखा करे बाद में जो अपना कापड़ को भी खींचना शुरू दुशासन कापुर को खींच रहे और अंतिम में कापुर खींचना भी छोड़ दिया जब हाथ उठा तब तो गोविंद आए गोविंद बोले देखो जब हाथ उठा के बोले ना गोविंदो चावल तो आए ना कपड़ा बनके तुम्हारा शरीर में पहले आया नहीं मेरा शरण में जो आता है ना एकदम अंतर से तो मेरा तुरंत उसके ऊपर हमारा ये ऐसा है जैसे गोजेंद्रो गजेंद्र बुलाया ठाकुर जी को भी नाम नहीं लिया पुकारा नहीं कृष्ण बोल के बुला कारा नहीं ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा जो है ये ठाकुर जी को बोला ऐसा बोला फिर भी गजेंद्र का सामने ठाकुर जी जल्दी आए और गोरुर भगवान जल्दी चलो देर हो रहा है गोरुड़ जी भगवान <laughs> मन का गोप जी गोती वे चल रहा है ऐसा है ठाकुर जी करुणा अभी ये जो है उत्तौरा लेकिन उत्तोरा जितना समस्या है उत्तरा लेकिन किसी का शरणागति नहीं उत्तरा डायरेक्टली कृष्ण उत्तरा कभी नहीं सोचेगी सोचे उत्तरा डायरेक्टली कृष्ण को बुलाए जब ही समस्या आई आए ना डायरेक्ट कृष्ण को बुलाए उत्तरा का बहुत विचार है जो भी कुंत देवी का कुंती देवी का जो प्रसंग है किताब निकाला देखना ऐसा करके सारे अभी जो है भेजा ह इतने में जो है वो सब प्रसंग हम कम छाट काट काट छाट कर बोल दिए बहुत सारे प्रसंग है कुंती देवी बहुत रोई बोले दुख में कोई नहीं है संग भाई लोग भैया लोग सब खबर नहीं लेते ऐसा करके बस बाद में ये सब उधर भेजा सब अख्रू जी को संवाद देने के लिए इधर हो गया इधर गया एकदम जो जो जो सोचा था कृष्ण वही हुआ क्योंकि औस्ती प्राप्ति जो है रोके गई है ना है जरासंदर के पास आपका जमात को मर दिया कौन बोले कृष्ण अरे कृष्ण मर दिया ठीक है देख रहा हूँ कंसो को मार दिया और प्राप्ति उधर गई और आपका जमात जो है आप लोगों का सब मर गया और कंसो जो कंसो का जो मौत का जो बदला है लेने के लिए जरासंद बहुत औखिनी इतना सेना समन तो लेके तैयार हुआ मथुरा को आक्रमण करे ऐसा आक्रमण किया ऐसा आक्रमण किया उसका सेना वानी देख के जो मथुरा का आदमी सब घबरा हरी राम राम अभी तो आक्रमण कर देगा अभी आया है पूरा बलदाव जी महाराज को लेकर कृष्ण बैठ के चर्चा किया दाऊ दाऊ भाई को भैया बड़े भाई को भैया क्या किया जाए अभी ये सब मथुरा वासी जो है बड़ा रोना धोना शुरू कर दिया अब तुम हर हम है कोई चिंता नहीं चलो आक्रमण करे बोल लाओ जी महाराज तो बोले आपका जो मुसल को उठा बेटे तू बोल दे हम अभी उसका चटनी चा, बना दे हैं बोले का भैया बोले दादा इतना गुस्सा मा तो ठंडा दिमाग से काम लेना पड़ेगा ना अरे ठंडा दिमाग तू छोड़ दे हम उसको जा अभी अकेला जाके उसको चटनी बना दे बोले नहीं ऐसा नहीं करना जरा को बिल्कुल नहीं मानना है जरा को नहीं मानना क्यूँ बदमाश है नहीं मानना वो बार बार सेना लाएगा ना तो उसको मारना नहीं सब सेना बाहिनी को नाश करके उसको नंगा छोड़ देना या। और फिर जाएगा फिर सेना बाहिनी आएगा हम कहा था बोला बोला तो बुद्धि तो ठीक है <laughs> भैया तेरा बुद्धि तो ठीक है बोला हम तो दादा इधर बैठ के काम करेंगे हम जाएंगे नहीं वो एक बार उसको परास्त होकर छोड़ दे सेना बाहिनी ना फिर जाएगा फिर सेना बाहिनी को फिर आया फिर हम लड़ाई कर उसको मार दे उसको मारो भैया अब आप तू ठीक बताई अब उसको नहीं मारे तो क्या की जितना बार जो आक्रमण किए अरे बापरे लोहवन नाम है लोहोवन जमुना के उस पार पर इस पर आने ही नहीं दिया कि जमुना जैसे जमुना है ना बीच में आने ही नहीं दिया बस जाके धूम धड़ाक कर लड़ाई एकदम करके इसका सेना वाहिनी सबको जितना हो सब नाश कर दिया करके उसका जो सोने का मुकुट फुकुट है सब जितना सारे मडा हुआ है सब जो इसका संपत्ति है मडा हुआ है ना मडा हुआ आदमी का सोने का मुकुट फुक सब इसका संपत्ति बन गया बस जे वाला भैया मानना नहीं उसको है? जितना भी गुस्सा है उसको छोड़ देना मला सतर बार जो है उसको छोड़ दिया जा कितना बार सेना लाए हम कहा जाए जितना सारे जौन सेना लाए अंतिम में है सब कितना सने लाए मच्छु आदि सबको नाश कर दी जा और मथुरावासी को क्या की ठाकुर जी मथुरावासी को क्या की ठाकुर जी मन ही मन विचार किए मथुरावासी बड़ा दुखी है ऐसा क्या क्या जोग माया के द्वारा पूरा मथुरावासी को क्या की दारिका में समुन्दर का अंदर में अपना पूरी बनाए ठाकुर जी जोग माया के कृपा से पूरा एकदम जोग माया के द्वारा पूरा पूर द्वारिका नगरी बनाए पूरा विश्वकर्मा निर्माण की जो भी है जल्दी देर नहीं है इधर से क्या जोगमाया द्वारा पूरा मथुरावासी के एकदम ऊपर से लेके उधर मथुरावासी को पता ही नहीं कहा चला है हैथुरावासी को पता नहीं किया पैदल नहीं गया मथुरावासी पैदल नहीं गया तो जोगमाया द्वारा इधर से पूरा ट्रांसफर कर दिया पूरा चीज <laughs> देखो कैसा है, है? पूरा द्वारका जो है द्वारका में पूरा ऐसा अब द्वारका वासी द्वारका का सुधर्म मुसभा जो है पारी जाते सब बहुत कहानी है अभी सोचोगे अभी जो है मथुरा वासी को पूरा उधर ट्रांसफर कर दिया पूरा ऐसा करके जोग माया के द्वारा करने के बाद सारे चला गया उधर इधर कृष्ण बलराम जो है अंतिम दिन जो है उसको सातरवर अठरवर का जो आक्रमण है उस समय कृष्ण बलराम छलांग लगा के दौर लगाना शुरू कर दिया आज जरा सुंद गाली जा रहा है भाग रहा है भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। गाली दे रहा है ऐसा गाली दे रहा है वो गाली दे रहा है वो कृष्ण बल्ला हम जाके छुप गया एक तो पहाड़ का ऊपर वो पहाड़ का ऊपर जो गुफा में क्या है मुचुकुंद जी रेस ले रहे मुचुकंदीकंद सो तो रहा था मुचुकंद जी क्यूकी सत्य युग से मचुकंद जी है सत्य का देवता लोग को, को बोला हमको ऐसा करो कि हम विश्राम ले लेंगे थोड़ा बड़ा बड़ा टायर्ड है हैं थोड़ा पूरा है, है, इतना लड़ाई किया मुछ गुंदो बोले बड़ा विश्राम के जरूरी है हम सो जाए तो सो गया गुफा में अब बोले कोई अगर मेरे को डिस्टर्ब करे जिसका बात देखे वो मर जाए तो मुचगुन्दो को दो ठाकुर जी सोचे काहे को हम तीर भी चलाए बेकार का है नष्ट करे ऐसे कम मन जाएगा मेरा ठाकुर जी गया वो जो वो जो पर्वत है उसे जाके मुचु को देखा सोया हुआ पीछे से जाके घूम घाम के उधर से छलंग लगा के सब भागे गायब हो गया तो और वो लोग है क्या ये पर्वत में उठा जरूर जाके क्या की उधर जाके देखा अरे सोया हुआ है एक लात लगाया लगाने से मुचु उठ के देखा बस सारे जो वंशेना जल के खाक हो गया बस ऐसा ठाकुर जी का लीला है उसका जो वाद है बोले ठाकुर जी है मगध का जो राजा है वो जरा सुंदर जो है ठाकुर जी बोले हनी स्वामी बलम ही एतदू भारम समाहितम मागधेन समानीतम बस बस्यानम सर्व भूबु भुबु भुभुजाम भुभु है ऐसा हैक्षोहीणी उक, भी संख्यातम भटास मागधस्तु नो भुयो करता बलोदम कितना सुंदर <laughs> है किस्नो का बुद्धि सुखदेव जी भूस बोले कृष्णो दाऊ भैया को बताए भैया अक्षय नहीं जितना सारे सेना वाहनियां आने सब उसको नाश कर दो लेकिन मागधस्तु न हंतव्यो मागधराज को मत मारो क्यों वो बार बार जाके सेना वाही लाएगा पृथ्वी का भार जो है हम इधर बैठ के ही खत्म कर देंगे पृथ्वी का भार है ना हमको दौड़ने का दरकार नहीं यहां बैठ के हम खत्म कर देंगे पृथ्वी का भार जितना भार सैन्य आए तो उसको इधर बैठ के ही कृष्ण भगवान खत्म कर दी जा हो गया पूरा एकदम उसके बाद अर्कवासी को उधर की इसके बाद जो है बहुत सारे प्रसंग है अभी तो आज ज्यादा नहीं बताएंगे सायंकालीन अधन में जल्दी आ जाओ सुनने का इच्छा है तो बैठे बहुत जल्दी जाना है बहुत सारे प्रसंग हैं आप यहाँ तक रहे जरा संदो हो गया उसका बाद देखो सेना वाहिनी का जो है आक्रमण करके उसका बाद चला गया द्वारका ठाकुर जी अंतिम में दारिका में जाके दारिका नाथ बना अब तो मथुरानाथ बना उसके बाद द्वारिका ठाकुर जी का जो वृंदावन चंद्र अलग है मथुरा एक स्वरूप है और दारिका नाथ एक स्वरूफ है बहुत सारे सुनने को आपको मिला अभी इधर भी संदे आसा महो चरण रेणु जो सा महसा वृंदावनी किम गुल लता सुदीन जा दुस्तज सज्जन आज पथंज भेजो मुकुंद पदवी सुतिमे वा कल पदर्भिखा सिंधु था पावन बैष्णवियो नम